हाँ, <laughs> हाँ बिहारी देवजू की जय श्री श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय उनके तिथि महोत्सव की जय श्री गौर हरिव श्री, श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय राधारम हरि गोविंद जय जय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 जय जय राम हरी को नित धरे गोविंद जय हरिलाल जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस् कमलगल् वाग्म ममृत जगत्वती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूपम श्री साग्र जात सह गणरघुनाथान्वित साइतम सवदूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्य श्रीराधापाला सहगणलताश्री विशाखान्ता आजान लित भुज कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ दिवरौ युगध वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरिंदयुगुल यस्ं दृशा वक्षोज प्रणीक्रते विल स्निग्धोंगस्व काश्मीरम तलशोणिमोपरतले कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरी निर्व्याज मतंवते नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जयमदीरे वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे में मंद मते दया द्रा तुलसी कांग्रण यत्र यत्र पठनम यो तत्रिहि तो हरी बुलाशुन्दा हरिला पर मंगल श्री चैतन्य च मध्य लीला श्री महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए दक्षिण यात्रा के पश्चात श्रीमंद महाप्रभु जिस समय लगभग पौने तीन वर्ष बाद दक्षिण यात्रा में से आप लौटे श्री जगन्नाथपुरी में आपको आया हुआ जानकर के गौड़ देश से जितने भी भक्तगण है गौड़ देश से नवद्वीप से जितने भी भक्तगण हैं वे सब के सब दौड़े और सब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए उस समय बहुत से गौड़ देश के निवासियों ने महाप्रभु उनके पीछे इन ग्रह त्याग कर दिया और सब नीला चले आए हैं जैसे स्वरूप दामोदर जो पुरुषोत्तम के रूप में पहले बड़े भारी पंडित के रूप में विख्यात थे वे स्वरूप नाम धारण करके माने सन्यास का नाम स्वरूप लेकर के वे भी श्रीमद महाप्रभु के पास में चले आए सबके साथ में महाप्रभु का मिलन हुआ उस चरित्र का उस लीला का पूर्व प्रसंग में वर्णन कर रहा है अग्यारहवें परिच्छेद में, में। श्रीमान महाप्रभु की भक्तों के साथ में मिलन और जो रथयात्रा प्रसंग है उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं अत्युत दंडम तांडम गौरचंद्र कन्न भक्त श्रीजगन्नाथ गेहे ना लंगनाभावालृतांग स्वधाना चक्रे विश्व प्रेम बनिया निम्ग्ना श्री गौरहरि ने अति उग्र नित्य किया अत्यंत उग्र कियाग्रनृत्य करते हुए श्री गौरचंदन ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आपने बेड़ा कीर्तन मैंने परिक्रमा श्री जगन्नाथ जी जो है उनकी परिक्रमा देते हुए आपने परिक्रमा में सुंदर कीर्तन किया है और उस समय श्रीमद महाप्रभु के श्रीरंग में अनेक अनेक भाव उत्पन्न हुए तो विभिन्न सात्विक भाव उनसे युक्त होकर के महा श्री महाप्रभु के श्री अंग विद्यमान हैं आपने स्वधानना अपने श्री अंग का जो तेज निकल रहा है उस तेज से चक्रे विश्वम प्रेम वन्य निमग्नम सारे विश्व को प्रेम की नदी में निमग्न कर दिया वन्य मान्य नदी प्रेम वन्य निमग्नम प्रेम की नदी में सारे विश्व को लो दिया इस लीला का आगे वर्णन करें जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आद्वित चंद्र जय गौर भक्त सबको प्रणाम करके आगे की लीला वर्णन कर रहे हैं क्या आर दिन सारुहु प्रभु कहे प्रभु स्थानी अभय दान देह तबे कौरी निवेदों एक दिन की बात है श्री साधु हो श्रीमन महाप्रभु के पास में आए और महाप्रभु से कह रहे हैं कि महाराज ये आप मुझे अभय दो तो एक निवेदन करना मुझे क्षमा करो अभय प्रदान करो तो एक निवेदन करो श्री प्रभु उत्तर देते हुए बोले बोले आपको कोई भय नहीं करना चाहिए अरे इसमें की क्या बात है सामान्य सी बात है महाप्रुख तो सर्वज्ञ सब समझते हैं कि कुछ न कुछ ये विशेष ऐसी अनहोनी अन, अन, बात अनोटी बात मुझसे कहेंगे अनहोनी बात कहेंगे इसलिए महाप्रुख बोले बोले भाई भीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है अरे कोई बात ऐसी हुई जो योग्य है उसको कर लूंगा जो योग्य नहीं है तो मना कर लूंगा इसमें अवैधनिक क्या बात तो योग्य हाइले करे अयोग्य हाइले प्रभु ने पहले से ही मैंने बचन नहीं दिया एक तरह से बच बचके निकल गए तुम्हारी बात को सुनकर के यदि योग्य हुई तो हां कर दूंगा नहीं तो ना कर दूंगा इसमें अभय की क्या बात है भय अभय की कोई बात नहीं है सारू हम कह रहे हैं कि महाराज प्रताप रुद्र महाराज बड़े प्रस्तापी है हाया तुमा मिलवाई चाहे। वे अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं महाप्रभु ने तुरंत ही दोनों हाथ से अपने कान बंद किए और कान बंद करके ने हस्त दिया प्रभु नारायण नारायण ऐसा ना स्मरण नारायण स्मरण करने लगे और सार्वभम से कहे कहा अयोग्य वचन ये आपने अनुचित बात कही ये उचित नहीं सन्यासी मैं विरक्त हूं और सन्यासी के लिए राजदर्शन यह उचित नहीं है सो सन्यासी विरक्त आमार राजदर्शन स्त्री दर्शन सन विशेष भक्षण जैसे सन्यासी के लिए स्त्री का दर्शन वो विश्व का भक्षण है इसी प्रकार हमारे लिए राजदर्शन भी विश्व भक्षण के समान है तो ये उचित नहीं है सन्यासी को क्या राजा से काम संतन को कहा सी सो काम आवत जात पनिया टूटी बिसर गये हो नाम तो संतों इन को इनसे कोई श्री स्वामी जी को जबरदस्ती बुलाया गया अकबर के दरबार में पहुंचे तो सही बोले तुम बहुत अच्छा गाते हो हमने तुमको गायन सुनने के लिए बुलाया है कुछ गायन करो तो बड़े बेमन से उन्होंने एक पद गाया कि संतन को कहा सीख सो काम हम संतों को तुम्हारी सीख री से क्या काम आवत जात पनैया टूटी हमारी पनैया और टूट गई जूतियां और बिसर गयो हरे नाम यहां आपके पास में आया जिनको मुख देखत दुख उपजत तुमको करवे परी सलाम <laughs> तुमको सर आ, अब यदि हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो तो इतनी सी कृपा करना कि दोबारा हमको कभी भी मत बुलाना ऐसा तो कहकर उठ करके चले <laughs> आए अकबर का मुंह इतना सा रह गया ऐसा जवाब दिया ये छीत स्वामी जी का है अष्ट अच्छा, अच्छा के कवियों में एक कवि है, है चीर स्वामी उनको अकबर ने बुलाया उस समय उनका पद है कि किंचन भगवद भजनोन्मुख से पारंपरम जिम्मिशोर भवसागर से संदर्शन विषयण अति योषता हा हंत हंत विष्भक्षण भिश, तोपि असाम वही वही वही भाव बोगी बोगी भाव बिल्कुल जो पहले के आए हैं कि एक निष्किचन भगवत भजन के लिए जो उन्मुख हो रहा है और ऐसा व्यक्ति जो संसार समुद्र से पार जिग्मिशाह पार जाने की इच्छा रखता है ऐसे व्यक्ति को विषयीजनों का संग करना स्त्रियों का संग करना या विष से भी ज्यादा असाधु कह रहे हैं हमारे आपके वचन सत्य है बुरा नहीं मान रहा हूं मैं आपके वचन बिल्कुल सत्य हैं परंतु तो एक बात कहना चाह रहा था कि सारू भट्ट श्री प्रतापरुद्धन महाराज कोई मामूली राजा नहीं है वे जगन्नाथ के सेवक हैं परम परम भक्तोत्तम है प्रभु के तथापि राजा काल सर्पाकार राजा तो काल सर्प के समान है काला सांप है राजा काष्ठ नारी स्पर्शे ये उपजे विकार श्री एकादश स्क में दत्तात्रेय भगवान ने निरूपण किया कि हाथी को पकड़ने वालों ने एक गड्ढा खोदा गड्ढा खोद करके उसके ऊपर उन्होंने बांस बिछाए उसके ऊपर घास बिछा दी और पास में ही वहां पर हतनी एक लकड़ी की बना करके लकड़ी की हथनी खड़ी कर दी हाथी आया उसने जाना हतनी है और जैसे ही उसने गड्ढे के ऊपर पैर रखा बांस टूट गए और हाथी नीचे ठंडे में फंस गया इतने में ऊपर से इन्होंने केवार डाल दिए वो जो आ, फंदा है वो फंदा डाल दिया और बहुत दिन तक हाथी निकलने की कोशिश करे पंथ कूद करके निकल नहीं सकता है गड्ढा था गड्ढे के अंदर उतरता हुआ चला गया गड्ढे में फंस गया वापस लौट नहीं सके वहां पर रोक दिया है उसे हमने उसको उससे शिक्षा ली और शिक्षा ये ली कि विरक्त को काष्ट की स्त्री के संग में भी संपर्क नहीं करना चाहिए दत्तात्रेय भगवान ने जो विभिन्न शिक्षाएं दी 24 गुरुओं को दत्तात्रेय भगवान ने बनाया पच्चीसवा गुरु अपना शरीर बनाए। इन 24 गुरुओं में मुख्य गुरु तो दो हैं बाद में जो गुरु हैं वे या तो स्वाभिष्ट भाव अंकुल या विरुद्ध या अविरुद्ध की शिक्षा देने वाले हैं स्वाभिष्ट भाव मैं और स्वाभिष्ट भाव संबंधी इनके दो ही गुरु हैं बात बाकी गुरु तो भजन में अनुकुलता प्रदान करने वाले गुरु हैं मुख्य गुरु दो ही हैं एक तो भृंगी कीड़ा और दूसरा गुरु है बांह को सीधा करने वाला एक काविदर भृंगी कीड़े से तो ये शिक्षा ग्रहण की भिर ने दीवाल के कोने में एक मिट्टी का इतना छोटा घरौंदा बनाया उसमें एक छेद था और फिर एक काले रंग के छोटे से कीड़े को पकड़ करके लाई और लाकर के उसने उस छेद से उस भृंगी कीड़े को उस घर के अंदर मिट्टी का जो छोटा सा घर बनाया था उसके अंदर उसको डाल दिया और उसके छेद को बंद कर दिया कुछ उसने किया कुछ कीड़ा ही इतना ज्यादा भयभीत था उसने भी उस छेद को बंद कर दिया और वो कीड़ा उस घर के अंदर भयभीत हो रहा है कि हाय भिर अब मुझे खाया अब मुझे खाया अम और कुछ ही देर में पांच सात मिनट में ही वो कीड़ा कीड़ा काले रंग का इतना भयभीत हो गया कि वो स्वयं भि बन गया और कहते हैं वो जो बनी वो ही उसी को उस भि ने अपने बच्चों की रक्षा करने में नियुक्त किया और वो सबसे ज्यादा खतरनाक वो सबसे पहले आक्रमण करती है कोई के छत्ते में जाए तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला वो ही कीड़ा होता है इसी तरह से श्री गुरुदेव ने कृपा करके श्री राधा रानी ने नाम के साथ में गुरुदेव के माध्यम से जीव को कृपा करके मंजरी स्वरूप दिया कोई भी सेव्य स्वरूप प्रदान किया और उस गुरुदेव की कृपा के द्वारा जो सेव्य स्वरूप प्राप्त हुआ उस स्वरूप का ध्यान करते करते अंतचिंत जो शरीर है उसका ध्यान करते करते वह सेवक वह साधक उसी रूप को निकुंज लीला में भी प्राप्त कर लेता है जैसे बीणा और वैणिक इन दोनों में बीणा बजाने वाला बीणा बजाने के घंटों तक जो बीणा की खूंटिया हैं उनको मरोड़ता रहता है तबला बजाने वाला घंटों तक तबले को थोक पीट करता रहता है बजाता नहीं है जब वो देखता है कि तबले से वो ही स्वर निकल रहा है जो स्वर उसके हृदय में है तब जाकर के तबले में जो बजाएगा वो उसके हृदय के तारों को झंकस करेगा और जो हृदय के तार हैं वे ही कहीं तबले में वही उस वीणा में विराजमान होंगे तो वीणा और वैलिक इन दोनों की एक रूपता चाहिए इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ये दोनों जब तक मैच नहीं करेंगे उन दोनों की मेलोडी जब तक मैच नहीं करेगी तब तक बाहर का जो स्वर है वह भीतर नहीं पहुंचेगा और भीतर का जो स्वर है वह बाहर बीमा में प्रकाशित नहीं होगा इसी प्रकार यथावस्थित देह में अंत देह की भावना प्रकाशित होना और अंतचिंत देह में यथावस्थित देह से जो सेवा की जा रही है वह अंत देह की सेवा के साथ में मिल जाए यह तब होगा जबकि साधक ध्यान करते करते भजन करते करते जब दोनों देहों को यथावस्थित देह और अंतश्चिंत दे, इन दोनों देहों को मिला लेकर तो वीणा के वैणिकम यथा देहस्थियो अपि श्री रूप कविराज इस प्रक्रिया का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि वीणा और इन दोनों के देह जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक बाहर की सेवा केवल रिचुअल मात्र रह जाएगी वह केवल कर्म कांड मात्र रह जाएगी और भीतर की जो सेवा है वह पहुंच नहीं पाएगी इसलिए जितना भी नाम जप है ये जो जितना भी भजन कीर्तन नियम इस नियम का पालन करना है इस नियम का पालन करना है यह सारा जो नियम पालन करना है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तब को घंटे घंटों तक पीटना बिना के तारों को घंटों तक बिना के खूटियों को घंटों तक मरोड़ना तो यथावस्थित देह को अंत देह के साथ में मिलाने की प्रक्रिया है जिस समय मिल जाएगी उस समय साधक को अपूर्व आनंद की प्राप्ति साधना अवस्था में भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति और समाधि की प्राप्ति हो जाएगी वैष्णवों की समाधि है भगवान माधुर् आस्वाद सम्मोह। ये श्री विष्णु जी ने वैष्णव समाधि की परिभाषा दी कि भगवान माधुर्य भगवान के माधुर्य के, के आस्वाद में मन का मोहित हो जाना यही आस्वाद में मोहित हो जाना इसी का नाम समाधि है। ज्ञानियों में जो समाधि है वो है भानता धेय पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी वस्तु की भानता न हो यह योग की समाधि है परंतु इसका एक परिष्कृत रूप है तो वही चीज परंतु उसका एक परिष्कृत रूप है कि स्वाद में अन्य वस्तु का आस्वादन न रहना यह वैष्णव की समाधि तो वो समाधि की प्राप्ति हो जाएगी श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि साधक का यह कर्तव्य है कि वह भजन में जो बाधा डालने वाली वस्तुएं है उनको दूर करे काष्ठी की नाभि को भी श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहीं गुरु बनाया हाथी को भी गुरु बनाया और हाथी को गुरु बना करके ये शिक्षा प्राप्त की कि योगी को काष्ठी की से भी दूर रहना चाहिए ये शिक्षा ग्रहण की तो दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं में दो ही गुरु प्रधान हैं। एक गुरु तो हुआ जिसका अभी अभी वर्णन किया भृंगी किरा और दूसरा गुरु है बाण को सीधा करने वाला एक बाढ़ सीधा करने वाला भट्टी में बैत को डाले बैत जब पसीजने लग जाए उसमें से तेल निकलने लग जाए उस समय बैत को निकाले गर्मी से घुमा करके देखे उसमें कहीं भी जहां लहेक है वहीं अड्डे के ऊपर रख करके अपने हथौड़े से ठक ठक ठक करके ठोके फिर घुमा करके देखे जब देखे कि अब बिल्कुल एक सी हो गई है तो उठा करके उसको अलग रख दे एक व्यक्ति आए उन्होंने पूछा भाई राजा की सवारी आई थी वो सवारी इधर गई है कि उधर गई है वो कारीगर बोला बाण सीधा करने वाला बोले भाई मुझे ध्यान नहीं है मैं अपने काम में लग गया लगा हुआ था बोले ओहो दत्तात्रेय भगवान ने उस कारीगर को अपना गुरु बना लिया और कहा भगवत चिंतन में ऐसा चित्र लगाए कि फिर दूसरी जगह की चिंता न कर इसी का नाम समाधि भगवान माधुरी आस्वाद में ही विमोह को प्राप्त हो जाए इस समाधि को प्राप्त करते हुए तो ये ही दो गुरु हैं बाद बाकी के गुरु ये जहां से जो अच्छी बातें मिली उनको ग्रहण की भजन में उपयोगी हैं इसलिए उनको ग्रहण किया जो भजन में उपयोगी नहीं है उनका त्याग कर दिया किन्नी को अन्वय मुख से किसी को व्यतिरेक मुख से किसी को अन्वय व्यतिरेक मुख से गुरु बनाया ऐसा मो ऐसा करने से बंधन की प्राप्ति होगी इसको भी उनको भी गुरु बनाया जैसे मुहार की मक्खी को गुरु बनाया कि यदि धन का संग्रह करोगे और उसका उपयोग स्वयं कर नहीं रहे हो किसी दूसरे को उपयोग करने नहीं दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में वो छत्ता कोई दूसरा तोड़ करके ले जाएगा तो दूसरा व्यक्ति शहद का उपयोग करेगा वो मक्खी उपयोग नहीं करेगी तो इस तरह से तीन गुरु ऐसे थे जिनको के श्री दत्तात्रेय भगवान ने अन्वय और व्यति दोनों प्रकार से गुरु बनाया एक भोरा वह पत्ती को छोड़ के डाली को छोड़ के शहद को ग्रहण कर लेता है और डाली पत्तियों को छोड़ देता है उसको गुरु बनाया दोनों तरह से गुरु है दूसरा गुरु जो बनाया वो बनाया मुहार को भगाने वाला शहद को आज संग्रह करने वाला व्यक्ति ये भी दोनों से ग्रहण किया उस शहर बहेलिया ने मक्खियों को तो भगा दिया और शहद को ग्रहण कर दिया तो यह अन्वय व्यति दोनों मुखों से शिक्षा ग्रहण की और एक जो बनाया वो जो बेश्या है उसको गुरु बनाया कि उसने अन्य लोगों को त्याग कर दिया सबका त्याग किया और एकांत को उसने ग्रहण किया कि अब मैं श्री गोविंद का आराधन करने के लिए ही विराजमान होंगे अंधे व्यतिरिक्त ग्राहक का त्याग करके अपने ग्राहकों की चिंता का त्याग करके उसने गोविंद चरणों को एकांत में ग्रहण किया एकांत में ग्राहकों को ग्रहण न करके उसने श्री गोविंद चरण को ग्रहण किया तो मुख से ये तीन गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान ने तो किन्हीं को अं मुख से किसी को व्यतिरिक मुख से किसी को अंधे व्यतिरिक दोनों मुखों से उन्होंने गुरु बनाते हुए विराजमान परंतु गुरु उनके दो ही हैं और उनमें एक गुरु की बात यहां पर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि काष्ट नारी ये छे उपजे विकार काष्ट नारी का स्पर्श करने पर भी विकार की प्राप्ति होती है इसलिए मन में जहां क्षोभ हो जाए वो ऐसे त्याग कर देना चाहिए एछे बात पुनरपि मुखे ना आने श्री सारूण भट्टाचार्य से उन्होंने कहा कि आचार्य आएंगे ऐसी बात आप मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव लेकर के नहीं आएंगे महाप्रभु का यहां पर जो एक सन्यासी का गुण होता है वो गुण प्रकट हो गया सन्यासी सर्वच्च समबुद्धि रखता है सन्यासी असंकोची होता है संकोच नहीं रखता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मननशील होता है सन्यासी और सर्वत्र ब्रह्म भाव को धारण धारण करने में प्रवृत्त होता है आत्म तत्व का सर्वत्र चिंतन करना किसी से भयभीत न होना सर्वत्र समि रखना कि सभी में ब्रह्म विद्यमान है यह विचार करके रखना और मननशीलता माने हर चीज में कौन सी चीज मेरे मोक्ष साधन में उपयोगी है और कौन सी उपयोगी नहीं है ये चार गुण श्री बल्लवाचार्य जी ने सन्यासी के बताए और इन सन्यासियों के ज्ञानियों के ये चार गुण बताए और ये चार गुण इनमें महाप्रभु में ये चारों गुण कहीं ना कहीं बिलते बिल हैं तो जो उपयोगी है उसको उन्होंने ग्रहण कर दिया श्री सारूण भट्टाचार्य मनी मन में डरते हुए घर लौट गए महाप्रभु ने कह दिया यदि तो दोबारा आपने ऐसी बात कही कि राजा यहाँ मलना आना चाहते हैं और राजा आपका दर्शन करना चाहते हैं ये बात मेरे सामने दोबारा राजा को यहां लाने का प्रस्ताव किया तो फिर आप मुझे यहां नहीं देखेंगे मैं यहां से उठकर के कहीं चला जाऊंगा किसी जगह आ सकते नहीं है महाप्रभु इसी समय श्री प्रताप रुद्र महाराज वे भी अपनी राजधानी कटक से जगन्नाथपुरी आ गए रामानंद राय उस समय आइला गजगति संगे श्री महाराज के साथ में श्री राय रामानंद जो है वे भी चले आए हैं सबसे पहले श्री राय रामानंद महाप्रभु से मिलने के लिए आए राजा से भी मिलने नहीं आए श्री राय ने महाप्रभु को प्रणाम किया महाप्रभु ने इनका आलिंगन किया बहुत देर तक दोनों रोते रहे प्रेमी मिले हैं महाप्रभु राय रामन का आलिंगन करके रोते रहे हैं श्री राय कह रहे हैं कि मारे आपकी आज्ञा से मैंने राजा से प्रार्थना की और आपका नाम भी लिया कि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं तो आपकी कृपा से आपका नाम लेने से राजा ने आपकी इच्छा जान करके मोरे विषय छाणा ला मुझे बंधन से मुक्त कर दिया राज पद से मुक्त कर दिया मुझे छोड़ दिया आमी कहल विषय मैंने राजा से यही कहा था कि अब मुझे विषयों का सेवन नहीं होता है मैं श्री चैतन चरणों में रहूंगा अब मुझे मुक्त होने की आज्ञा प्रदान करो राजा ने ये सुना तो राजा ने बहुत ज्यादा आनंदित किया है और मुझे अनुमति प्रदान कर दी है ये तहार प्रेम आरती देखी ले तोमाते तार एक लेश प्रीति का ना ही अमातेमन कह रहे हैं गुल महाराज श्री प्रतापरुंद महाराज की आप में जैसी प्रीति है उसका तो एक अंश भी मुझ में नहीं है श्री प्रभु राय रामन से बोले कि आप तो कृष्ण भक्त हैं और तुम तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान तुम्हारे प्रीति करे सही ही भाग्यवान और राजा आपसे प्रीति करते हैं इसलिए राजा भी परम परम भाग्यवान हुए जो भक्त से प्रीति करे वो परम भाग्यवान होता है राजा की तुम में इतनी ज्यादा प्रीति है एक गृण गुण कृष्ण तारे करे वो अंगीकार यदि कोई वैष्णव से प्रीति करे तो कृष्ण उसे अवश्य ही अंगीकार करते हैं क्या सुंदर सिद्धांत के गाय को हाकोगे गाय नहीं जाएगी परंतु तो गाय के बछड़े को बस पकड़ लो और आगे आगे चले जाओ तो गाय अपने आप पीछे पीछे चुपचाप चली आ जाएगी बछड़े को अलग करके गाय को कितना भी हाको गाय नहीं जाएगी अपने बछड़े के पास में ही लौट लौट करके आएगी गाय को ले जाना है तो बछड़े को आगे ले जाओ गाय अपने आप पीछे पीछे चली आती है ऐसे ही जहां भक्तों होते हैं वहां भगवान की प्रीति अपने आप हो जाती है हरी वो तो इसी को श्री लघु भागवत में कहा ये मैं भक्त जना पार से नमे न मे भक्ता मत भक्ता नाम से भक्ता ते में भक्त तमा मता के आदि पुराण के वचन है कि जो मेरे भक्त हैं उनको मैं भक्त नहीं मानता हूं भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं ऐसे भक्तों की महिमा का महाप्रभु ने उस समय निरूपण किया और आगे एक श्लोक और कहा कि आराधना नाम सर्वेशान विष्णु आराधना परम माना जितनी भी देवताओं की आराधना है उनमें विष्णु की आराधना सर्वोत्तम आराधना है परंतु विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ एक आराधना है बिलकौन सी तस्मात्तरम देवी तदीया नाम समर्चन जो भगवान के भक्त हैं उनका समर्चन करना ऐसी स्थिति में श्री महापुरुषों की तिथि महापुरुष वैष्णव उनकी आराधना उनकी तिथि पर उन महापुरुषों की और वैष्णवों की आराधना या एक सबसे बड़ा श्रेष्ठ वैष्णव धर्म है वैष्णवों का आचरण है इसलिए श्री महापुरुषों की तिथि के समाराधन करने में उदाहरण <coughs> धारण करनी चाहिए उसमें कंजोस कंजूसी नहीं करना चाहिए प्रभु कहे राय तुम्हें की कर्म कर ईश्वर देखे आमी ये था कौन राय ने कहा कि महाप्रभु राय से कह रहे हैं राय रमन से बोले राय रामानंद राय आपने ये ठीक एक काम ठीक नहीं किया बोल क्या मुझे पता लगा है कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो गए नहीं हैं और जब आप राजमुंदरी से आए हैं तो सीधे मेरे पास में आ गए हैं अरे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करो मेरे दर्शन में क्या रखा है श्री राय कह रहे हैं कि नहीं महारेज ये पैर ये तो है रथ और हृदय है सारथी सारथी जहां ले जाएगा वहां रथ जाएगा मेरा हृदय आप में लगा हुआ है इसलिए मैं पहले मुझे ये चरण रूपी रथ आपके पास में ले आए हैं अब जगन्नाथ जी का दर्शन करता रहूंगा कोई बात नहीं तो महाप्रभु के दर्शन पहले किए और जगन्नाथ जी के दर्शन राय ने बाद में किए श्री प्रभु बोले बोले नहीं नहीं ठीक है जा जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ प्रभु के दर्शन करके आओ आज्ञा पाकर के श्री राय रामनंद चले और उस समय श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके परम आनंदित हुए बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय ये चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने की भक्तों के गौरव भक्तों के हृदय में पहले अभिलाषा और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन भी बाद में करेंगे ऐसी अपूर्व प्रीति विराजमान श्री रायरामन की जो प्रेम भक्ति है उसको कौन जान सकता है श्री जगन्नाथपुरी में जब आए उन्होंने सारूह भट्टाचार्य को बुलाया सारूहों ने नमस्कार की और पूछा महाराज कैसे आज्ञा की श्री प्रताप रुद्र महाराज ने सार्वभौम से कहा कि आचार्य आपने मेरी ओर से महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना किया नहीं कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं श्री सार्वभूम कह रहे हैं मार्च क्षमा करें बहुत कोशिश कर ली है परंतु तो महाप्रभु हठी श्रोमणी हैं नहीं मानेंगे वे आपको दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप उनका दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया पर गंभीर पर आए प्रभु तैयार नहीं है और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया यहां तक कह दिया कि यदि आगे मुझसे एक बार और निवेदन किया तो मैं इस स्थान से चला जाऊंगा इतनी तक बात हो गई तथापिना को राज दर्शन वे राजा से अपने यहां पर मिलना नहीं चाहते हैं राजा का दर्शन राजा उनका दर्शन करने के लिए जाए या वे राजा के दरबार में तो जाएंगे नहीं ये तो प्रश्न है ही नहीं राजा ही उनके पास में आएगा परंतु इसके लिए भी वे तैयार नहीं है खेत छाड़े पुणी यदि कौन निवेदन उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि दोबारा मुझसे निवेदन किया कि आप प्रताप रुद से मिल लीजिए तो मैं क्षेत्र तो को छोड़ दूंगा शंख क्षेत्र को छोड़ करके कहीं जगन्नाथ क्षेत्र को पूरी क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी का नाम शंख क्षेत्र जो क्षेत्र है जगन्नाथपुरी का वो शंख क्षेत्र कहलाता सुनिया राजा मन दुख उपुजिल सुनकर के प्रताप महाराज के हृदय में बड़ा दुख हुआ विषाद होकर के कह रहे हैं कि हाय पापी निचनों का उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ है सुना है उन्होंने जगाई मधाई का भी उद्धार कर लिया पंत हाय क्या ये इस जगत में नहीं है क्या जगत के बाहर है क्या क्या मेरा उद्धार श्री प्रभु नहीं करेंगे जाने उनने ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली है ऐसे दुखी हो रहे हैं मैं कब मुझे अपना दर्शन कराएंगे मैं यही जानना चाहता हूं उस समय श्री सब भक्तिजनों का मुझे परिचय कराओ एक कही तीन जन अट्ठाली चढ़िया ऐसा कहकर के राजा प्रताप रुद महाराज श्री गोपीनाथ आचार्य सारुहू भट्टाचार्य माने जीजा साले ये दोनों और श्री राजा ये राजा के परम अंतरंग हैं ये अट्टालिका के ऊपर चढ़े श्री प्रताप महाराज वहां पर विराजमान हुए उनके बगल में कुर्सी डालकर के दोनों ये भी विराजमान हैं सेवा श्री प्रताप सारूह भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य दोनों विराजमान हैं और श्री गौड़ से उस समय भक्त गण आ रहे हैं और श्री गोपीनाथ आचार्य और शाह आचार्य एक एक का परिचय करा रहे कि ये ये हैं इनका नाम ये है इनका नाम ये है जिसमें भीड़ आ रही है गौड़ देश से आश्रय है राजा देख रहे हैं सब जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे होकर के निकल रहे हैं परंतु जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई भी नहीं जा रहा है जगन्नाथ जी के द्वार के ऊपर ही सिंहपोल के ऊपर ही सिंह द्वार के ऊपर ही प्रणाम करके सब दौड़े हुए चले जा रहे हैं महाप्रभु के ये आश्चर्य है वो कह रहे हैं वाह कैसी गौरवप्रीति है इन लोगों की कि यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन तो करनी रहे हैं और सब वहा अब जब जाएंगे तो बाहर से जो कुछ भी आ, जो कोई भी आएगा तो पहले जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ेगा फिर जगन्नाथ जी के बगल से जब जाएंगे तब दक्षिण जो द्वार है दक्षिण का जो रास्ता वहां से जाकर के गंभीरा की तरफ जाएंगे अभी भी जो स्थिति है वो तो यही है परंतु तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कोई नहीं जा रहा है और सब उस समय दौड़ करके जा रहे हैं श्री महाप्रभु से पहले मिलने के लिए स्वरूप दामोदर दामोदर स्वरूप गोविंद माला प्रसाद लया है यहां वैष्णवगण अब श्री उड़िया गौरिया मिलन उस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि गौरव देश से जितने भी भक्तगण आए हैं इधर उड़िया गण ये भी सब मिल रहे हैं जो जगन्नाथ पुरी में रहने वाले हैं भी मिल रहे हैं और उड़िया गौड़िया भक्तगणों का वहां पर मिलन हो रहा है श्रीमद महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और गो, गोविंद, इन दोनों जनों को माला प्रसाद लेकर के उस समय भेजा और ये माला प्रसाद लेकर के द्वार के ऊपर आ गए हैं महा जिस जब गौड़िया भक्तगण आएंगे उनका स्वागत करने के लिए सरल आ गए हैं प्रथम ही महाप्रभु पठाइला दोहारे राजा कहिए कौन चिन्हा हमारे राजा पूछते जा रहे हैं ये कौन हैं? इनको इनका परिचय मुझे दो राजा तो पहली बार आए हैं श्री सारुण भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इनका नाम स्वरूप दामोदर है ये महाप्रभु के द्वितीय कलेवर होकर के विराजमान हैं। ये दूसरे जो हैं ये श्री गोविंद हैं जो कि श्री महाप्रभु के चरण सेवक हैं और श्री ईश्वरपुरी जी के पहले चरण सेवक थे ईश्वरपुरी जी ने इनको भेजा है कि अब तुम चैतन्य के पास में रह करके श्री चैतन्य की अंग सेवा करो तो महाप्रभु पहले गोविंद को नहीं अपने पास में रखना चाहते थे के जो गुरु के अंग सेवक हैं, उनसे मैं अपने चरणों को कैसे दबाऊ दबाऊ अपने अंग सेवा कैसे करवाऊं परंतु तो गुरुदेव की आज्ञा थी इसलिए इन्होंने गोविंद को स्वीकार किया और श्री गोविंद और स्वरूप दामोदर दोनों ही बहुत बड़े विद्वान हैं मामूली नहीं है विद्वत्ता में है और दोनों ही बड़े भाई नैयायिक और बहुत, बहुत अच्छे सुखवि होकर के विद्यमान महाप्रभु ने इन दोनों को उस समय भेजा है अद्वैतेरे स्वरूप इतने में ही नवद्वीप से गौरदे से बंगाल से उड़ीसा में श्री जगन्नाथपुरी में सबसे पहले गौरव गौरीय भक्तगणों के साथ में श्री अद्वैत आचार्य आ रहे हैं सबसे भय बुद्ध हैं महाप्रभु से लगभग बावन वर्ष बड़े हैं अद्वैताचार्य इतने बड़े हैं तो अद्वैताचार्य आए अद्वैताचार्य की बड़ी महिमा संकीर्तन करने बड़े सुंदर शास्त्र के बड़े विद्वान तो हैं ही इतने बड़े पंडित हैं सभी विद्याओं में परम परम पारंगत और नृत्य करते समय संकीर्तन करते समय विशेष रूप से इनकी भोएं वो खूब गहरी हैं और को मटकाएं खूब का भातन करने की सामर्थ्य ये श्री अद्वैताचार्य में है विशेष रूप से उनकी एक विशेषता है और को मटकाने में मटका मटका करके ये नृत्य कर तो अद्वैताचार्य उनको माला दी है फिर श्री गोविंद ने इन्दे भी माला दी है गोविंद ने दंडवत किया उस समय आचार्य पूछे पूछ रहे हैं ये कौन हैं कह रहे हैं इनका नाम गोविंद है ऐसे सब परस्पर परिचय करा रहे हैं राजा पूछ रहे हैं इन दो जनों ने जो माला दी ये कौन हैं है उसमें श्री साधु भट्टाचार्य उधर गवाक्ष में बैठे हुए एक एक भक्त का परिचय दे रहे हैं कि ये अद्वैताचार्य हैं इनके बड़े मान्य हैं, ये श्रीवास पंडित हैं ये आचार्य रत्न हैं, ये गंगा दास है ये शंकर पंडित हैं ये सब महाप्रभु के निकट के अः देश के विद्वान हैं। श्री गंगा दत्त गंगादास जी इनकी पाठशाला में ही श्रीमत महाप्रभु ने पढ़ाई की थी और फिर बाद में कुछ दिन पढ़ाया भी फिर संजय जो हैं उनके घर में महाप्रभु ने अपनी पाठशाला खोली और उस समय अन्य भक्तों को भी विद्यार्थियों को भी श्रीमद महाप्रभु व्याकरण न्याय इन सबकी शिक्षा देते हुए विराजमान हुए ये हरिभट्ट ये नृसिंानंद है ये वासलेव रत्त है ये, ये शिवानंद है ऐसे सारे भक्तों का परिचय दिया और इनके परिचय को श्री आ, कविराज गोस्वामी ये पहले निरूपण कर सबका परिचय पहले दे आए हैं जहां पर भक्ति वृक्ष का का किया उस समय भक्ति कल्प वृक्ष की शाखाओं में मुख्य शाखा श्री चैतन्य की फिर दो शाखाएं प्रधान वर्णन की एक अद्वित शाखा और एक श्री नित्यानंद शाखा और उन शाखाओं के साथ में उप शाखा के रूप में श्री गदाधर पंडित की शाखा आदि अन्य अन्य जो शाखाएं हैं उन अन्य शाखाओं का भी वर्णन किया तो एक कल्प वृक्ष का रूपक आदि लीला में पहले ही इन सब का थोड़ा थोड़ा सा परिचय ये क्या बोले ये राघा पंडित हैं ये आचार्य नंदन हैं राघा पंडित की झाली बड़ी प्रसिद्ध श्री महाप्रभु आए हैं इसलिए श्री राघ पंडित वे महाप्रभु के वर्ष भर की उपयोग की जो वस्तुएं हैं उन सब को एक झाली में भर करके सजा करके और उस समय तो राघ पंडित की झाली ये रथयात्रा के प्रसंग में बड़ी प्रसिद्ध और अभी भी वो ये नीला योग्यों श्री रथ के ऊपर वहां श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अभी भी के पहले ये लीला सब होती है मिलन और श्री पंडित उनकी झाली का समर्पण अभी भी वो उस लीला का और गौर से सारे भक्तगण आते हैं सारा सामान लेकर के आते हैं और सब श्रीमद महाप्रभु की अः गंभीरा में पहुंच करके वहां पर झाली समर्पण करते हैं ये शुक्लांबर ये बल्लभसेन, ये पुरुषोत्तम ये संजय ये सब यहां पर विराजमान है भट्टाचार्य कहे तो मार सुसत्य बचन चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन बोले आहा आपका के आचन बिल्कुल सत्य है श्री चैतन्य ने प्रेम संकीर्तन इसकी सृष्टि की और मधुर संकीर्तन ऐसा संकीर्तन आज तक नहीं किया वे सारे भक्तगण संकीर्तन करते हुए मधुर स्वर में संकीर्तन करते हुए पधारते हैं यदि रसियासा के पहले दिन कोई जाए तो वहां पर आज भी मन लीला होती है और वही का वही दृश्य योगी क्यों तो उपस्थित रहता है श्री महाप्रभु के दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक होकर के भक्तगण आ रहे हैं वो का वही दृश्य पहले उपस्थित रहता है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही श्रीमद महाप्रभु का आराधन किया जाता है का ये प्रसंग बड़ा सुंदर कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्शदम यज्ञ ही संकीर्तन अपराजंती सुमेध सा श्री महाप्रभु के गुणानुवाद गायन में श्रीमद् भागवत में कहा गया श्री कर्भाजन योगेश्वर नव योगेश्वरों में श्री महाप्रभु के स्वरूप कामूपण करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण वर्णम कृष्ण ये वर्ण जिनकी जिह्वा के ऊपर विराजमान है कृष्णम वर्णती थी, थी? कृष्ण वर्णम पम जो कृष्ण का वर्णन करें उनका नाम हुआ कृष्ण वर्ण श्रीमद महाप्रभु तो कृष्ण वर्ण पम जो कृष्ण का वर्णन करें या कृष्ण ये वर्ण जिनकी जिह्वा में है उनका नाम हुआ कृष्ण वर्ण ऐसे कलयुग में ऐसे देवता की कलयुग के जीव आराधना करते हैं कृष्ण वर्णम वे महाप्रभु कैसे हैं तुषा अंग कांति से अकृष्ण माने गौर होकर के बिराजमान तो विरोध हो जाएगा कृष्ण किया और फिर तुषा कृष्णम ये पुनरुक्ति आपको हो जाएगी और अकृष्णम करेंगे तो विरोधावास हो जाएगा कि पहले कह रहे हो कृष्ण आप कह रहे हो अकृष्णम इसलिए इसका एकमात्र जो अर्थ होगा वो अर्थ यही है कि कृष्णम वर्ण थी तो कृष्ण जो कृष्ण का वर्णन करने वाले हैं तब ऐसे जो श्री गौरहरी हैं उनको यजंती सुमेध जो सुमेधा है वे उन का करते हैं गौरहि अंग कांति से वे गोरे होकर के आकृष्ण होकर के गोरे होकर के विराजमान हैं सांगो सांगोपांगास्त्र पार्षदम उनके साथ में अंग उपांग अस्त्रो और पार्षद विराजमान हैं अंग है श्री नित्यानंद प्रभु उपांग है श्री अद्वैताचार्य अस्त्र है नाम संकीर्तन और पार्षद में श्री ददाधय पंडित आदि अनेक अनेक विद्वान उनके साथ में विराजमान है विशेष रूप से पंच तत्व उनके साथ में पंच तत्व के रूप में वे समाराधित हैं गौर नित्यानंद निताई, श्री अद्वैताचार्य श्री श्रीवास और गदा था का निरूपण कर दिया यज्ञ ही संकीर्तन प्राय उनका संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा आराधना की जाती है अर्थात कोई भी यज्ञ हो सबसे पहले संकीर्तन ही किया जाएगा कथा कहने के लिए बैठेंगे पहले कीर्तन करेंगे स्वरूप सेवा करने के लिए जाएंगे पहले नाम कीर्तन करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे स्मरण करने के लिए बैठेंगे पहले संकीर्तन करेंगे संकीर्तन की जो ध्वनि है वो मध्यमा में चली जाएगी तब लीला का चिंतन होगा यह अभ्यास के कारण जीव कृष्ण नाम का उच्चारण हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करती रहेगी और लीला का स्मरण किया जाएगा तो संकीर्तन प्राय बीच बीच में भी संकीर्तन कथा के बीच बीच में भी संकीर्तन तो संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा सुमेधसा, जो हाँ हैं, वे उनकी आराधना करेंगे जो कुमेधाए हाँ हैं उनकी बात अलग है वे जो स्वाहा स्वाहा करते रहो या अन्य अन्य साधनों को करते रहो परंतु जो सुमेधाए हैं बुद्धि वाले हैं वे नाम संकीर्तन यज्ञ से ही उनकी आराधना करते हैं राया ने उस समय कहा कि शास्त्र श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को तुमने कहा यह तो इस बात को सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण ही चैतन्य होकर के विराजमान हुए हैं कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम कहकर के ये शास्त्र भी इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण साक्षात चैतन्य साक्षात कृष्ण ही हैं परंतु फिर भी बुद्धिमान जन यानी क्यों उनसे विमुख हो रहे हैं श्री सारू भट्टाचार्य बोले कि जिसके ऊपर कृपा होगी वो इनके तत्व को जानेगा जिसके ऊपर कृपा नहीं है वो इनके तत्व को नहीं जानता है ब्रह्मा ने कहा कि अथापिते देव पदाम प्रसाद ले आपकी कृपा जिसके ऊपर हो रही है वो ही आपकी महिमा को जानता है न दूसरे लोग नहीं जानते हैं एकोप एकोपचरम विचनबन सा भले वे सामने देखते हो फिर भी वे नहीं जानते तो गौर की कृपा जिस जिसपे होगी वो गौर को कृष्ण करके जानेगा जिसके ऊपर कृपा नहीं है वो नहीं जानेगा राजा ने कहा कि आश्चर्य की बात है सभे जगन्नाथ ना देखीला चैतन्य बासार आगे चालीला धाइया कि ये लोग परदेश से आ रहे हैं बंगाल से आ रहे हैं नदिया से परंतु तो किसी को भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने की तलाबेरी नहीं है किसी को भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने की ज्यादा उत्कंठा नहीं है सबको उत्कंठा है महाप्रभु से मिलने की ये सब के सब चैतन्य के बासा की ओर चैतन्य जहां निवास कर रहे हैं उस ओर दौड़े हुए चले जा रहे हैं कोई मंदिर में जाता हुआ तो दिख नहीं रहा है भट्ट कहे यही स्वाभाविक प्रेम रीति साल भट्टाचार्य समय राजा से कह रहे हैं गोपीनाथ भट्ट गोपीनाथ आचार्य अशी सार्वभौम आचार्य गण ये श्री राजा को बता रहे हैं कि प्रेम की एक स्वाभाविक रीति है कि महाप्रभु से मिलने के लिए ही सबके चित चित्रंत उत्कंठित हो रहे हैं राजा ने एक प्रश्न और कर दिया बड़े आश्चर्य की बात है तीर्थ में आते हैं तो पुराना एक विधान है कि वहां पर तीर्थ में सबसे पहले उपवास किया जाता है उपवास करने के बाद में क्षौर किया जाता है केश उनको छोड़े जाते हैं फिर स्नान किया जाता है देवता का दर्शन किया जाता है तीर्थयात्रा की तो यह रीति है ये लोग दूर से आ रहे हैं पर तो हम तो देख रहे हैं ना तो कोई कोई क्षौर करा रहा है मुंडन करा रहा है न कोई उपवास कर रहा है न कोई स्नान कर रहा है बस दौड़े हुए चले जा रहे हैं महाप्रभु की गंभीर की ओर और जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे से जा रहे हैं बस हाथ जोड़ करके बस जय हो जय हो करके और आगे चले जा रहे हैं महाप्रभु की ओर चले जा रहे भट्ट कहे ऐ तुम ही कहो सही विधि धर्म बोले आप जो कह रहे हैं वो तो विधि का धर्म है परंतु तो राग मार्ग कुछ सूक्ष्म होता है राग में जहां लोभ के कारण प्रवृत्ति होती है उसका नाम राग है जहां शास्त्र की आज्ञा के कारण प्रति होती है उसका नाम विधि है तो विधि मार्ग में ऐसा होता है राग मार्ग में ऐसा नहीं होता इसलिए प्रेम के कारण ये दौड़े हुए सब के सब चले जा रहे अरे वो तो वास्तव वहां जहां महाप्रसाद नहीं होता है प्रभु की आज्ञा है प्रसाद त्याग या महाअपराध है और विशेष रूप से श्री महाप्रभु अपने हाथ से परोसेंगे सब लोग मेहमान आए हैं और तो महाप्रभु अपने हाथ से परोसेंगे इस लाभ को कौन छोड़ेगा कि महाप्रभु के हाथ से दिया हुआ प्रसाद मिलेगा उनके हाथ से इसलिए साहब बिना स्नान किए यात्रा में चल के आए हैं परंतु बिना स्नान किए बिना मुंडन किए बिना वृक्ष किए पूर्व प्रभु प्रसन्न मोरे आने दे प्रातः शैार बसे आमि से ही अन्न खाए श्री सालु भट्टाचार्य अपना ही प्रमाण दे रहे हैं कि पहले एक दिन महाप्रभु ने मुझे भी प्रसाद दिया था और मैंने उस प्रसाद को खा लिया बिना मैल धोए मैंने उस प्रसाद को खा लिया इसीलिए कहा गया कि यदा यमुन गृहहा भगवान आत्मभावी कहा सजहा मतिन लोके पर निष्ठता के भगवान प्राचीन राजा को उपदेश देते हुए श्री नारद जी कह रहे हैं कि यदा यमुन गृहहागवान आत्मभाव बड़ा सुंदर रहस्य है गजब रहस्य एक बड़ी सुंदर सु, ये एक चाबी है कि यदि श्री गुरुदेव यदि कोई संत ये आत्मभाविता, अपने मन में विचार कर ले कि हे गोविंद आप इस जीव को अपना लो तो ठाकुर उसको अपना ले हम अपनी ओर से ठाकुर की कृपा को अर्जित करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे परंतु श्री गुरुदेव के सिफारिश मिल जाए श्री गुरुदेव कोई संत कोई महापुरुष पहुंचा हुआ संत यदि हृदय में विचार करे कि हे प्रभु आप इस जीव को अपना लो तो उस जीव के ऊपर ठाकुर की कृपा तुरंत हो जाती है बोलो गुरुदेव भगवान की जय इसलिए गुरु उपशक्तिपूर्वक वैष्णव उपशक्तिपूर्वक जो जीव है उसको भगवान स्वीकार करते हैं जिसने गुरु की शरणागति ग्रहण कर ली है उसको भगवान स्वीकार करते हैं यदि कोई ये अभिमान करे अरे गुरुजी भी तो नाम बताएंगे नाम तो हमको यूं ही याद है हर जगह लिखे हुए हैं मंत्र तो हमको यूं ही याद है अपने आप कर लेंगे तो काम नहीं चले एक बड़ा सुंदर नारद जी ने यह सिद्धांत दे दिया कि यदा माने जिसमें यम अनुग्रह भगवान आत्मभाविता भगवान आत्मभाविता का तात्पर्य है कि कोई संत मन में आत्म माने मन में भाविता माने किसी जीव की कल्पना कर दे कि इस जीव को हे गुरु हे श्री प्रभु आप अपनाओ तो भगवान उस जीव के ऊपर अनुग्रह कर देते हैं और ऐसा जीव मतिम लोके वह लोक में मती का त्याग कर देता है और वेदेच पर निष्ठाम वो वेद की मति का भी त्याग कर देता है माने वेद की मति का भी वह कि मैं वेद के मार्ग से ही जाऊं उन कर्म कांड को भी त्याग देता है और लोक में भी वह आसक्ति का त्याग कर देता है तो जब भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है पीछे आवाज आ रही है तो ठीक है ठीक है राजा उस समय अट्टालिका पे आए और अतल का से जहां से देख रहे थे वहां से उतर करके नीचे आए काशी मिश्र परीक्षा पात्र दो ही बुलाए और राजा ने तुरंत ही काशी मिश्र जी को और एक परछा पात्र माने एक राजकीय कर्मचारी इन दो को बुलाया और दो को बुला करके प्रताप ने आज्ञा दी कि जितने भी भक्तगण आए हैं श्रीमंद महाप्रभु के स्थान पर वे लोग स्वच्छंद पूर्वक कहीं रह सके उनके रहने की व्यवस्था करो तुरंत ही और उनके प्रसाद की तुरंत ही व्यवस्था करो तो काशी मिश्र ने और परीक्षा पात्र ने तुरंत ही परीक्षा पात्र राज की जो अधिकारी व्यक्ति है उसने तुरंत ही वहां पर सारी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था की है सिंह द्वारिने चा, छाणे सब वैष्णवगण काशी मिश्र ग्रह पथेल श्री सारे वैष्णवगण सिंह द्वार को छोड़कर के काशी मिश्र के भवन की ओर जा रहे हैं हेन काले महाप्रभु निज भक्त संगे वैष्णव मिलिला आसी पथे महारंगे इसी समय श्री महाप्रभु भी निकल करके आए और महाप्रभु निकल करके मार्ग में ही जितने भी भक्तगण हैं उन सबों से मिले सब महाप्रभु के गले लग करके मिल रहे हैं आनंदित हो रहे हैं आसी पथे महारंगे मार्ग में ही मिले हैं अद्वैत कर प्रभु चरण बंदन श्री अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के चरणों में वंदना की और आचार्य का प्रभु प्रेम आलिंगन श्री महाप्रभु ने आचार्य का आलिंगन किया क्या आनंद संन्यास ग्रहण करने के बाद में छह वर्ष बाद सात वर्ष छह वर्ष बाद आज साढ़े छ वर्ष बाद सबने आज महाप्रभु को मैं तीन चार वर्ष बाद साढ़े तीन तीन वर्ष बाद आज सबने महाप्रभु को संन्यास ग्रहण के बाद में तीन वर्ष बाद सबने देखा है महाप्रभु दक्षिण यात्रा संन्यास के बाद में सीधे दक्षिण यात्रा चले गए वहां से लौट करके आए हैं तो तीन वर्ष के बाद में सबने देखा है सबने महाप्रभु को इसी प्रकार वंदना की है आधे आधे यहां पर बड़े विस्तार के साथ में एक एक जो हैं उनको देख रहे हैं एक एक का वर्णन एक एक का मिलन वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं कि आमी तोमान निमित्ते दुई पुस्तक आनी आची दक्षिण हरी थे स्वरूप में तुम्हारे लिए दो पुस्तक दक्षिण से लेकर के आया हूं स्वरूप के पास में भी दोनों पुस्तक हैं उनकी प्रतिलिपि करा करके मैं तुमको लेकर के आया हूं उन पुस्तकों को तुमको प्रदान करूंगा ऐसे श्रीवास आदि को श्रीमद महाप्रभु ने वो दोनों पुस्तकें श्री ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम दोनों पुस्तकें प्रदान की अपूर्व से विराजमान श्री शिवानंद सिंह ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नंत भवान चिराय में कुल्ध लब्धम भगवं इधानी अनुतम पात्र मिदम हे प्रभु बहुत दिन से मैं संसार में पड़ा हुआ था मैंने आज इस संसार समुद्र के किनारे को प्राप्त कर लिया और आपको भी मेरे शरीर का दया का पात्र आज मिल गया है श्री महाप्रभु कह रहे हैं मुरारे नहीं दिख रहा है मुरारी कहा गया इतने में ही मुरारी एकदम उठे ये मुरारी गुप्त दरवाजे के बाहर पड़े हुए थे इतनी विनम्रता दरवाजे के बाहर पड़े हैं भीतर नहीं आए हैं श्री मुरारे देखेला देखिया प्रभु उठीला मुरारी को देखते ही महाप्रभु ने मुरारी का नाम लिया मुरारी उठे जिस है उस समय दौशन ने धर लिया घास के दो टुकड़े इनको दांतों के बीच में दबा करके मुरारी अत्यंत दीन होकर के महाप्रभु के सामने आए हैं महाप्रभु के पास में आए और मुरारी को देख करके महाप्रभु ने एकदम आगे बढ़े हैं और मुरारी कह रहे हैं कि प्रभु मोरी ना छुई मुई पामर हूं तुम्हारे स्पर्श के योग्य मेरा कलेवर नहीं है परंतु प्रभु कहे मुरारी कर धन्य सम्मरण दैन्य सम्मरण मुरारी इतनी दीनता मत दिखाओ तुम्हारी दीनता देख करके मेरा मन फट रहा है सबका सम्मान करके श्रीमद महाप्रभु कितनी याद रख रहे हैं बोले वो नहीं दिखा बो नहीं दिखा हरदास ने देखिया कहे कहा हरदास? हरदास ठाकुर नहीं दिख रहे हैं हरदास ठाकुर को ना देख करके कह रहे हैं हरदास कहा है परंतु हरदास दूर ही खड़े हुए हैं श्री हरदास ने जिससे महाप्रभु को देखा राजपथ के ऊपर ही प्रणाम कर रहे हैं सड़क के ऊपर ही श्री हरदास प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं श्री ये मिलन स्थान पर नहीं आए दूर ही प्रणाम कर रहे हैं श्री महाप्रभु उनसे मिलने के लिए चले हरदास कह रहे हैं महाराज मैं यवन नीचे जाती मंदिर के निकट जाने का मेरा अधिकार नहीं है मैं निर्भत टोटा मध्य स्थान खोने कहीं दूर टोटा में किसी बगीचे में किसी एकांत में दूर मुझे स्थान मिल जाए वहां मैं पड़ा पड़ा रहूंगा अपने समय को बिताऊंगा जगन्नाथ मेरा कहीं स्पर्श निकलने कर जगन्नाथ जी के सेवक यहां से जाते हैं राजपथ से और कहीं मुझसे भिड़ गए तो हाय मैं और अपराधी बन जाऊंगा इसलिए मैं दूर टोटा में कहीं पढ़ करके रहूंगा महाप्रभु को बड़े सुख की प्राप्ति हुई है ऐसे प्रार्थना कर रही महाप्रभु कहे सुन सब वैष्णवगण निज निज भाषा सभी करो गमन महाप्रभु ने कहा आप लोगों से मिलना हो गया उड़िया गोड़िया मिलन हो गया है अब आप लोग अपने अपने भवन में गमन करें समुद्र स्नान करके श्री जगन्नाथ जी के चूड़ा का दर्शन करके चक्रराज जो है उनका ही वहां से दर्शन करके मंदिर में जाओगे तो और देर हो जाएगी प्रसाद में सबको प्रसाद सेवा में देर होगी तभी था आसे आज करीबे भोजन यहां आकर के ही प्रसाद सेवा करें भोजन कर श्री प्रभु हरदास से मिलने के लिए आए तो हरदास की कुटिया के ऊपर श्रीमद महाप्रभु विशेष रूप से संकीर्तन कर रहे हैं हरदास चरणों में प्रणाम कर रहे हैं हरदास कह रहे हैं महाराज मेरा स्पर्श मत करो मुई नीच अस्पृश्य परम नीच पामर है मैं अत्यंत नीच हूं पामर हूं मेरा स्पर्श मत करो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कैसी बात करते हो हरदास तुम्हारे स्पर्श से आज सब धर्म पवित्र हो गए नाम संकीर्तन रूपी सर्वोत्तम धर्म का तुम आश्रय ग्रहण कर रहे हो आ तुम में जो पवित्र धर्म में विराजमान है वो धर्म मुझ में भी नहीं है तो मास मशी पवित्र होते प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हरित तोमा पवित्र धर्म नाही अमाते क्या बात गजब श्री हरिदास की महिमा में इससे बढ़कर के और कोई दूसरा श्रोत नहीं होगा श्री हरिदास ठाकुर की महिमा में महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्श इस में इसलिए करना चाहता हूं कि मैं पवित्र हो जाओ क्योंकि तुम में जो धर्म विराजमान है नामधर्म वह नाम धर्म, नाम धर्म में भी नहीं है क्षण क्षणे कर तुम स्नान, क्षण क्षण कर तुम यज्ञ तप दान आ तुम नाम का उच्चारण कर रहे हो प्रत्येक क्षण तुम सब तीर्थों में स्नान कर रहे हो सब तीर्थों में दान इत्यादि कर रहे हो ऐसा कहकर के श्री देवभूति जी की स्तुति के एक श्लोक को श्री महाप्रभु पढ़ रहे हैं क्या अहो बता स्वपचो तो घनीम यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जीव सर ब्रह्म नाम गृणंत ये ते के आह वो स्वपच भी परम परम धन्य है स्वपच किसको कहेंगे बोले शूद्र नहीं शूद्र में भी ऐसा शूद्र अंत्य जिसको घर के भीतर भी बुलाया जाए कुछ शूद्र हैं जिनको घर के भीतर प्रवेश होता है माली कुम्हार इत्यादि उनको घर घर के भीतर प्रवेश है पर कुछ शूद्र हैं जो अंत्यज हैं माने उनको घर के भीतर प्रवेश प्राप्त नहीं है उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो के स्वपच हैं माने कुत्ते के मांस को पचाने वाले इतने जो हीन हैं ऐसे लोग स्वपच भी हा गरी परम श्रेष्ठ है ये जो वर्तते नाम तो व्यम नाम कहा एक वचन का प्रयोग किया जिसकी में एक बार जिहा नाम आया वह स्वपच परम परम धन्य है उस ब्राह्मण से तेपुष तपस्ते उसने सारे तप कर डाले जुहुहु यह लिख लकार का प्रयोग है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है मन उसने सारे तप कर डाले जोहबू हू सारे हवन कर डाले ससमु हूं सारे तीर्थ नहा डाले ब्रह्मांड ऊंचू सारे वेद पढ़ डाले नाम ग्रहण दिए थे जो एक बार भी नाम ग्रहण करते हैं जहां किसी क्रिया हुई परंतु क्रिया समाप्त कब हुई ये पता नहीं है उसको हम कहते हैं पास्ट कहते हैं परंतु वो अभी स्पष्ट नहीं है लिख लकार नहीं है परफेक्टेंस नहीं है परफेक्ट मूड नहीं है परंतु टेपू कहकर के लिख लकार के प्रयोग में जहां क्रिया की समाप्ति का बोध हो वहां पर लिख लकार का प्रयोग होता है तो ये कार का यहां पर प्रयोग यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं।, नहीं है पास्ट इंडेफिनिट नहीं है बल्कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग एता बलि तारे लाया गेला पुष्पोद्यान ऐसा कहकर करके श्री महाप्रभु हरिदास को लेकर के पुष्प उद्यान में गए हैं वहां अत्यंत निवृत स्थान पर श्री हरिदास ठाकुर को स्थान प्रदान किया कह रहे हैं, इस स्थान पर रह करके नाम संकीर्तन आप करो प्रतिदिन मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा स्नान करके सब लोग आए उस समय सबको श्री महाप्रभु ने क्रम से बैठाया और श्री हस्ते परवेशण कई लोग गौरहरी अपने हाथ से प्रवेशन करने के लिए श्री गौरहरी विराजमान हुए अपने हाथ से परोस रहे परंतु सबके सामने प्रसाद रखा हुआ है सब धरती में विराजमान है जगन्नाथ जी के प्रसाद की एक महिमा के वहां पर आसन बिछा करके प्रसाद नहीं लिया जाता जगन्नाथ जी के प्रसाद का ये नियम है कि कर्म कांड में धर्म शास्त्र में तो धरती के ऊपर बैठकर के प्रसाद ग्रहण करना ये दोष माना गया है पर जगन्नाथ जी में प्रसाद की इतनी महिमा है कि वहां पर धरती में बैठकर के ही प्रसाद लिया जाए आसन बिछाया जाए सो so, सब लोग बैठे महाप्रभु अपने हाथ से परोस रहे अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं परंतु कोई भी खा नहीं रहा है एक और भी नहीं उठा रहा है सब ऊर् हस्ते बसिया भक्तगण हाथ ऊंचे करके सब बैठे हुए भक्तगण कोई खा नहीं रहा है प्रसाद नहीं ले रहा है स्वरूप गोसाई प्रभु कई निवेदन के तुम ही ना बसेले के हो ना करे भोजन कि मानव जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक कोई भी भोजन नहीं करेगा आपके साथ में जितने भी सन्यासी गण हैं बेसन्यासी गण वे रहें गोपीनाथ आचार्य उन सबको निमंत्रण करके लाए हैं वे संध्या भी बैठेंगे आप आनंद से आप पहले प्रसाद लो तब सब लोग भिक्षा ग्रहण करेंगे ऐसे श्री महाप्रभु उनकी उनसे जिसे मैं कहा है परमानंदपुरी भारतीय आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर मैं करता हूं आप जाइए ऐसा कह के, के प्रभु के पास हाथ में जो प्रसाद अंग था उसको श्री प्रभु ने गोविंद के हाथ में दिया है और उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने के पास में भी प्रसाद जो है वो भिजवाया है सब सबने अब प्रसाद पाया सब प्रकार का श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद उन प्रसाद की सेवा की जगन्नाथ जी के प्रसाद की ऐसी महिमा जहां स्पर्श स्पर्ष का विचार नहीं उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का भी जहां पर विचार ऐसी जगन्नाथ जी की महिमा जगन्नाथ जी का प्रसाद पाकर के हाथ धोने की भी जरूरत नहीं बस सब माथे से हाथ पहुँच लिया वो महाप्रसाद की जय बस सिर जूठन हो जाएगा सारा शरीर झूठन कर लिया तुमने बोल ना ना ये महाप्रसाद की महिमा है जूठन नहीं हुआ शरीर पवित्र हुआ वहां पर यदि प्रसाद पाने के बाद में कोई कुल्ला करने के लिए जाए तो हम जो कहा कुल नहीं कुल्ला नहीं करते हैं यहाँ पर को को करके पी जाओ कहीं दाना जो है उसका त्याग नहीं हो जाए ऐसी मेहमा श्री जगन्नाथ जी की एक बार दो बार कुल्ला करके बस पी जाओ एक, एक फिर बाद में सफाई करनी हो फिर वो बात की बात अलग है परंतु तो कहीं अन्न का परित्याग नहीं हो जाए एक, एक दाना उसकी भी पराल्य चंदन श्री प्रभु ने सबको माल्य चंदन आनंदपुर उस समय सब भक्तों को संग में लेकर के संध्या आरती का दर्शन करने के लिए संध्या धूप देखे ले आरंभ लेला कीर्तन महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया है श्री जगन्नाथ मंदिर में सब पधारे वहां बेड़िया कीर्तन करते हुए अर्थात जगन्नाथ जी की परिक्रमा कीर्तन देते हुए सब भक्तगण कर रहे हैं बीच बीच में श्रीमद महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे हैं उस समय पिचकारी धारा एन अश्रु नयन महाप्रभु के शरीर से नेत्रों से आंसू की धारा ऐसे बह रही है जैसे पिचकारी चलती हो ये जगत में संबंध नहीं महाप्रभु के स्वरूप में ही ये सुदीप्त जो आ, सात्विक भाव है वे सात्विक भाव प्रकट सात्विक भाव कहीं धूमारित होते हैं कहीं ज्वलित होते हैं कहीं दीप्त होते हैं कहीं सुदीप्त होते हैं श्रीमंद महाप्रभु में सुदीप्त सात्विक भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं। चार जगह लोग से नाने और महाप्रभु के आंसुओं की फुहार से चारों दिशाओं के जो लोग हैं उनका स्नान हो रहा है बेड़ा नृत्य करने के बाद में श्रीमंद महाप्रभु उस समय चार संप्रदाय चारों दिशाओं में महाप्रभु ने अपने को चार भागों में बांटा अनंत पूर्वक कर रहे परंतु एक आश्चर्य की बात सबको ये लग रहा है कि महाप्रभु हमारे संप्रदाय में ही नृत्य कर रहे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं परंतु प्रत्येक ग्रुप वाला यह समझ रहा है कि मेरे ग्रुप में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं तो महाप्रभु प्रकाश भेद धारण करके नृत्य कर रहे हैं भोजन में ये कृष्ण मध्यस्थान है चौदह के सखा करे सबे आमा आमा पा उस समय जैसे पुलन भोजन में श्री महाप्रभु श्री कृष्ण सब सखाओं के बीच में दिख रहे हैं इसी प्रकार शिवन महाप्रभु भी आज सब संकीर्तन के झुंडों में सबके बीच में विराजमान दिख रहे हैं और सब प्रेमानंद में डूब रहे गजपति राजा कीर्तन महोत् उस समय गजपति राज ने श्री प्रताप महाराज गजप गजपति उन्होंने जिस समय कीर्तन सुना अट्ताल का ऊपर चढ़ करके वे अपने भक्तिजनों के साथ में कीर्तन की शोभा का दर्शन कर रहे हैं सब महाप्रभु के ऊपर कीर्तन समापन होने पर श्री पुष्पांजलि उसका महाप्रभु ने दर्शन किया और सबको बिदा दी विराजमान किए यही कहल प्रभु कीर्तन विलास यही यहां सुने हेतन्य दास ये हमने श्री उड़िया बड़िया मिलन और कीर्तन इस लीला का वर्णन किया इसका जो श्रवण करेंगे उनको श्री गोविंद चरणानंद में प्रीति की अपूर्व प्राप्ति होगी अब एक लीला का वर्णन कर रहे हैं रथ यात्रा के पहले दिन श्री गुंडीचा मंदिर उनका भक्तगणों ने मार्जन किया अब रथ यात्रा का प्रसंग चल रहा है महाप्रभु रथ यात्रा के बहाने सब बंगाल से उड़ीसा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बहाने आए हैं परंतु तत्व तो तो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए ही सब आए श्री महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर उनका मार्जन करके उनकी धुलाई करके झाड़ पहुंच करके झुल धुलाई करके विराजमान हुए और कृष्णोप वेशोप एकम चकारो श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान होंगे जगन्नाथ जी यहाँ पर सात दिन आठ दिन विराजमान रहेंगे उस लीला का यहाँ पर माने उनके लिए पूरी व्यवस्था श्री गुंडचा मंदिर की उन व्यवस्थापन बनाया और उसमें महाप्रभु के आसन इत्यादि को सुंदर ठीक किया पहले दक्षिण से होकर के श्री महाप्रभु जब आए गजपति अत्यंत अत्यंत उत्कंठे थे कटक राजधानी से भी अनेक बार सार्वभन के द्वारा श्री महाप्रभु के पास में प्रताप रुद्र महाराज ने पत्र का भिजवाई थी और यहां तक कह दिया कि यदि श्री प्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो देखना मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा सबने ही महाप्रभु से कहा परंतु जब किसी के भी कहने से नहीं माने सब श्रे प्रसाद महाराज के पास में आकर के यही कह रहे हैं कि प्रभु तारे कभ न मिल गए भगवान आपसे नहीं मिलेंगे उनका स्पष्ट रूप से मना आ गई है कि मैं राजा का दर्शन करने के लिए नहीं आऊंगा न राजा को अपने यहां पर आने दूंगा राजा महा दुख पा रहे हैं गजपति महाराज ए कहीं सब गेला महाप्रभु स्थान है कहीं तो सबे ना पढ़े बचने सब एक बात फिर प्रयास करने के लिए महाप्रभु के पास में आए परंतु किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग ही योग्यायोग्य इन सब का निर्णय करें श्री प्रभु के हृदय में तो कोमलता है परंतु तो बाहर निष्ठुर बचन ही श्रीमंद महाप्रभु कह रहे हैं कि इच्छा आमा सभा लया राजा के मिल हुई आइया बोले आप लोग क्या यही चाहते हैं क्या आप सबों को लेकर के मैं राजा से मिलने के लिए कटक राजा के कटक नगर में पुरी से थोड़ी दूर है कटक अः राजा की राजधानी तो कटक है जगन्नाथपुरी में राजा आते तो मैं कटक राजा से मिलने के लिए जाऊं यही मेरे लिए परमार्थी की बात होगी क्या सब लोग क्या निंदा करेंगे कि काय का सन्यासी है सन्यास ग्रहण करके राजा से मिलने जा रहा है कुछ पैसा चाहता होगा इसलिए राजा से मिलने चाह रहा है और तो और लोग की रहने दो मुझे सबसे यार डर लगता है स्वरूप दामोदर से यानी आप लोगों की आज्ञा है और स्वरूप दामोदर कहें तो फिर मैं मिलने के लिए तैयार हूं स्वरूप दामोदर जान गए कि महाप्र वो बहुत नाराज हो रहे हैं ये वचन जो कह रहे हैं यह एकदम निषेध के वचन है दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर कर्तव्य करतब्य, कर्तव्य सब तुम आ बोले आप तो ईश्वर हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं नित्यानंद कहे हाय कौन जौन बोले हम में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तुमसे कहे कि आप राजा के साथ में मिलन करो अनुराध के कारण ही हम ये वचन कह रहे हैं राजा प्राणों का त्याग कर देंगे इसमें प्रमाण उस याज्ञिक ब्राह्मणी का प्रमाण है जैसे याद ब्राह्मणी ने उस विधता ने अपने प्राणों का श्रीमद भागवत में जिसका वर्णन आया है कि उसके पति गोपो ने उस में उसके पति ब्राह्मणों ने उसको नहीं जाने दिया और उसने वहीं ध्यान करके अपने देह का त्याग कर दिया और कृष्ण के साथ में मिल गई एक बहवास कृपा करे श्री नित्यान प्रभु कह रहे हैं फिर भी राजा की इतनी उत्कंठा है मैं एक निवेदन तो कर सकता हूं कि आप अपने एक बहिर वास को दे दें और उसको राजा को दे दिया जाए आप अपना एक वस्त्र प्रताप रुद्र महाराज को दे दें उस वस्त्र को प्राप्त करके प्रताप रुद्र अपने प्राणों की रक्षा कर लें। प्रभु कह रहे हैं बोलो ठीक है ये एक अच्छा समाधान है आप लोग परम विद्वान है जो कह रहे हो तैयार तो ऐसा कह करके श्री नित्यानंद गोसाई श्री नित्यानंद प्रभु श्री गोविंद के पास में आए और महाप्रभु के एक बहिर्वास को लिया है और उस बहिर्वास को जिस समय सार्वभौम के द्वारा राजा के पास में भेजा श्री राजा उस वस्त्र को प्राप्त करके नाच रहे हैं और माथे के ऊपर रख करके प्रेम में विफल हो गए और निरंतर श्री वस्त्र का वे पूजन करें भगवत संबंधी सभी वस्तुएं भगवत स्वरूप ही हैं यहां पर वस्त्र पूजा ये कहीं प्रसिद्ध हुई रामानंद प्रभु पदे कल निर्णन कि एक बार प्रताप रुद्र देखा चरण एक दिन श्री रामानंद ने प्रभु से कहा कि महाराज प्रताप रुद्र बहुत व्याकुल हैं। उनको आप एक बार अपने चरणों का दर्शन करा दे प्रभु कह रहे हैं रामानंद कहा विचारिया विचार करके बोलो साहब मेरे सामने ऐसा मेरे ऊपर जवाब मत डालो कि आज सन्यासी को राजा से मिलना चाहिए राजा मिलने भिक्षु दी लोक नाश राजा से मिलने पर किसी भिक्षु के इस संसार में भी निंदा होगी परलोक में संसार में तो उपहास होगा और परलोक का नाश हो जाएगा सन्यासी के चरित्र में यदि थोड़ा सा भी दोष आता है तो तुरंत तो दिख जाता है जैसे कपड़ा बिल्कुल साफ हो तो उसमें जरा सा भी धब्बा है तो वो दिख जाएगा परंतु तो यदि नहीं है तो फिर मेला कपड़ा है उसमें नहीं दिखता है इसलिए मसीह बिंदु जैसे सफेद कपड़े में जल्दी से दिखती है शाही की बिंदु इसी प्रकार सन्यासी के ऊपर जल्दी से आरोप लग जाते हैं तथापि तुम यदि कह रहे हो तो बोले ताहर तले ठीक है उनके राजकुमार जो है उनको मुझसे मिला राजकुमार भले आ जाए मुख्य राजा नहीं उनसे नहीं मिल अब श्री रामानंद की बात को महाप्रभु निकालते जब रामानंद ने कहा तब श्री महाप्रभु ने एक मोरी निकाली कि राजकुमार मुझसे मिलने के लिए आ आत्मा वही पुत्रुक्त ये शास्त्र के वचन भी राजा से कहा और प्रभु के आज्ञा लेकर के उस समय श्री राय परम सुंदर राजकुमार को लेकर के आए राजकुमार शामल वर्ण है किशोर वय है चपल दीर्घ नयन परम सुंदर पीतांबर धारण करके रत्न आभूषण धारण करके कृष्ण सरी का ही श्रृंगार धारण करा करके जिस समय आए महाप्रभु के हृदय में कृष्ण का उद्दीपन हुआ है कृष्ण की स्मृति हो करके महाप्रभु को होश रहा नहीं आहा जिनका दर्शन करके महाभाव भागवत उनको भी श्री ब्रजेंद्र की स्मृति हो उनका कहना कहा महाप्रभु ने उस राजकुमार का आलिंगन कर दिया राजकुमार जैसे ही आए राजकुमार का आलिंगन किया है आलिंगन बोले आज ब्रजेंद्र नंदन की स्मृति हुई आज में कृष्ण हुआ ऐसा कह करके जैसे ही आलिंगन किया प्रभु का स्पर्श प्राप्त करते ही राजकुमार को भी प्रेम का आवेश आ गया नि हरी श्वेत कंप रोमांच स्तंभ सारे विकार उस बालक में आ महाप्रभु ने उस समय इनको धैर्य कराया और कह रहे हैं नित्य आशी मिले ही यही आज्ञा दे नित्य के मुझसे मिलते रहना ऐसी आज्ञा भी प्रदान कर रहे हैं राजपुत्र जिस समय विदा होकर के आए उस समय राजा के सुख की कोई ठिकाना नहीं रहा उस समय पुत्र के दर्शन करके राजा अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और ये परम परम आनंदित हो रहे पुत्र का राजा ने आलिंगन किया और आलिंगन करके आनंदित रहे इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत आए व्यतीत अब जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव ये आया है श्री प्रभु ने काशी मिश्र परछापात्र और सारूह इन तीन लोगों को शी अपने पास में बुलाया और हंसते हुए कहने लगे कि गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी दिन कि यदि महाराज आज्ञा दें आप लोगों की आज्ञा हो तो गुंडीचा मंदिर का मार्जन हम करें ये आप लोग हमें आज्ञा प्रदान करें ये तीनों की तीनों राज सेवक हैं काशी मिश्र परछा पात्र और सब राजा के बिल्कुल एकदम अंतरंग हैं बिल्कुल प्रभावशाली व्यक्ति हैं और राज आ, रा, राज्य में इनका हुक्म चलता है तीनों का तो इनसे महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर गुंडचा मंदिर उनको झाड़ने की धोने की सेवा मांग ली है उस समय परीक्षा पात्र ने पूरी व्यवस्था कर दी कई घड़े कई सौ झाड़ू सब को लाकर के एक शतघट शत शत मार्जिनी सौ घड़े सौ सौ घड़े और सौ अनेक अनेक मार्जिने उनको लाकर के पार्छा ने वहां पर ढेर लगा दिया है श्री हस्ते सवारे दिल एक एक मार्जनी श्रीमत प्रभु ने सबको एक एक झाड़ू प्रदान की और सबको लेकर के श्रीमत महाप्रभु आप स्वयं चले हैं और गुंडचा मंदिर गेला करीते मार्जन गुंडचा मंदिर में मार्जन करने के लिए गए सबसे पहले मार्जनी से मंदिर का शोधन किया है चारो पास सश भक्तगण फटकार फटकार करके झाड़ू से मंदिर के पूरी गुंडचा मंदिर के एक एक किगनी उनको साफ कर रहे हैं एक एक रचना जो है उनको साफ कर रहे हैं स्वच्छ कर रहे हैं फिर श्री जगमोहन उनको स्वच्छ किया फिर चार चारों पास शतभक्त समार्जनी करे चारों ओर भक्तगण झाड़ू दे रहे हैं महाप्रभु स्वयं झाड़ू देना सिखा रहे आपनी शोधाए प्रभु शिखाए संभारे कि ऐसे सफाई करो ऐसे सफाई करो ऐसे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं प्रेमोलास के साथ में सबने घर का श्री जंग गुंडचा मंदिर उनका मार्जन किया है कृष्ण भक्त इस प्रकार परम आनंदित हो रहे हैं महाप्रभु का श्रीअंग धूलि से धूसलित हो रहा है किसी के आंखों से जल बह रहा है कोई बहोलियों से ही आंखों को पहुंच रहा है हाथों से पहुंच रहा है फिर भोग मंडप की सफाई की तिर धूल को, जितने भी जाले हैं उन सब को अच्छी तरह से झाक झाड़ा जा, और झाड़ करके महाप्रभु ने बहिर्वास कर फैलाए बाहर ले लिया अपना बहिर्वास फैला करके उसमें रज इकट्ठी की सब कूड़ा इकट्ठा किया है बाहर लेकर के आए सारे भक्त धूल से दूसरित हो रहे है। हैं प्रभु कि केकत केहेकोरिया छे माजन जब पता तो लगे कि कौन तो नाटक कर रहा था और कौन ने किस सफाई की है में सफाई की है कि नहीं सब अपने अपने कूड़े को दिखाओ कौन कितना कूड़ा सबमिट करके लाया है जाने वो परिश्रम जिसका तिरणूली जितनी ज्यादा होगी उतना ही जानूंगा कि किसने कितना परिश्रम किया है जिसके पास में धूलि कम है वो काहे खाली नाटक कर रहा है और जिसके पास में ज्यादा होगी वो ही, उसने ही परिश्रम किया है श्री ने उस समय झाड़ा झाड़ने के बाद में जो कूड़ा है उसको बोझे को एकत्रित किया परंतु तो महाप्रभु का बोझा सबसे ज्यादा निकला महाप्रभु ने जब अपनी पोटली को खोला तो उसने सबसे ज्यादा बोझा निकला है पूरा निकला है वहां बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के कूड़े की चोरी भी कर रहे हैं <laughs> अपने कूड़े को ज्यादा दिखाने के लिए फिर इसके बाद में सबने धोना मंदिर को धो की धोलाई उसको प्रारंभ किए है पृथ्वी में कर प्रभु मंदिर प्रक्षालन सबसे पहले श्री मंदिर मिज़ मंदिर उसे गर्भग्रह उसका प्रक्षालन किया है ऊर्ध आधे भित्ति साफ़ धो रहे हैं सिंहासन उनको धोया खापड़ा भरिया जल ऊर्धे चलाइल चलाइल खप्पर में भर करके हरिया फूट गई है खप्पर में भर करके जल को ऊंची उली उलीच करके ऊंचे डाल रहे हैं और फिर प्रक्षालन कर रही है कोई कोई ऐसे महाप्रभु को जल देने के बहाने महाप्रभु के चरणों में जल डालते जय ये चतुराई भी कर रहे हैं महाप्रभु के चरण प्रक्षालन का लाभ कोई कोई ले रहे हैं और कोई कोई केहो लुकाए या कोरे से ही जल पान महाप्रभु के चरण चरणामं को छुप के कोई पी भी जाते हैं तो छिप छिप करके महाप्रभु के चरण पाव चरणाम को भी कोई पी रहे हैं कोई मांगे ले कोई अन्य करे दान कोई मांग करके मांग ले रहा है में, कोई दूसरे को ले मतलब एक चरण मतले ले ले ले ले, ऐसा कहकर के दान कर रहे हैं, ऐसे भी खेल हो रहे हैं कृष्ण कृष्ण कहे सब घरे ला रहे हैं कोई भी बोल नहीं रहा है सब संकेत में सांकेत पारे हासिम वही लीला चल रही है कृष्ण ऐसा कहेंगे लाओ लाओ तो कहेंगे कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण कहकर ही मांगा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कह करके ही घड़ा दिया जा रहा है हेन काले एक गौरिया सुबुद्धि स्वरण प्रभुर चरण युग दिल घट जल एक सुबुद्धि राय करके बड़े बढ़िया हैं सरल चित्र हैं निर्मल चित्र हैं उनने श्रीमद महाप्रभु के चरणों में लाकर के घरा महाप्रभु के चरणों में डाल दिया है जल लड़िया आपने पान कही और उस चरणामृत को लेकर के ये सुबुद्ध राय चुन्के और पान किए जा रहे हैं कहा देख प्रभुर मन दुख रोष आई श्री महाप्रभु इसको देख करके दुखी और क्रोध भी कर रहे हैं श्री स्वर्ण दामोदर कह रहे हैं कि तुम्हारा गौरिया व्यवहार देख लिया ईश्वर के मंदिर में हाल मेरे चरणों को तुमने धोया और उसका तुमने पालन किया हाय इस अपराध से मेरी कहाँ गति होगी तोमार गौरिया करे एते श्री महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कह रहे हैं बोले स्वरूप देख लो तुम्हारा ये गौरिया मेरी कैसी फजी कर रहा है <laughs> तोमार गौरिया क्या बात ये श्री कितने प्रेम के बचने श्रीमंद महाप्रभु के आरोप के ऊपर से क्रोध दिखा रहे हैं परंतु तो गौरियाओं के प्रति कितनी गौर के जो निवासी हैं उनके प्रति कितनी प्रीति कह रहे हैं तोमार गौरिया कौरे फैजाती तुम्हारा गौ मेरी ऐसी फजीती कर रहा है तब स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया फेंका मारी पुरी बाहर कर लिया और उस समय श्री स्वरूप दास गोस्वामी ने इस सुबुद्धि के पास में आकर के समुद्र आए उनके पास में आकर के उनको धक्का दिया और धक्का देकर के इनके हाथ से घड़ा ले लिया और घड़ा लेकर के ठेका मारी धक्का देकर के उस बुद्धि को दूर कर दिया और कह रहे हैं ऐसा अपराध भक्त हो वहां पर उनको बुरा लग रहा है तेरत को सब सर्वत्र कौरे यार अल्प तार था पीठा पाना लव प्रभु ने कहा मन लगा करके कूड़ा चुनिए कौन कौन कितना कूड़ा चुनता है जिसका थोड़ा रह जाएगा उससे मैं पीठा पाना लूंगा उसको दंड देना पड़ेगा और उसको मिठाई मुझे देनी पड़ेगी पीठा पाना देना पड़ेगा सब लोगों ने अच्छी तरह से सफाई कर दी है फिर निसिंग मंदिर में आए नृसिंग मंदिर के भीतर बाहर वहां पर भी सफाई के फिर महाप्रभु आनंद पूर्वक संकीर्तन कर रहे हैं आचार्य गोसाली पुत्र श्री गोपाल नाम नृत्य कौनी तारे आज्ञा दिल भगवान श्री अद्वैताचार्य के पुत्र एक हैं उनका श्री गोपाल नाम है प्रभु ने इनको नृत्य करने का आदेश दिया नृत्य करते करते ये पृथ्वी मूर्छित हो गए सब देख रहे हैं अद्वितचार्य ने गोपाल को गोदी में ले लिया छाती पर हाथ रखकर के देखा कोई धड़कन नहीं नाली देख रहे हैं कोई धड़कन नहीं श्वास रहे देख करके श्री आचार्य थोड़े तो से बिकल हो रहे हैं अद्वैताचार्य तबे प्रभु बुके हाथ दिल उठाओ गोपाल बड़े उच्च स्वर कई महाप्रभु ने उसकी छाती के ऊपर हाथ रखा और कहा गोपाल उठ जा उठ जा सुनते ही गोपाल हरि हरि बोल करके चेतन हो गए उठ करके खड़े हो गए हरि मो महाप्रभु ने इस प्रकार फिर नरेंद्र सरोवर वहां पर आनंद पूर्वक सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए श्रीमंद महाप्रभु गए सरोवर में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हुए काशी मिश्र और तुलसी नाम का एक परीक्षा माने राजकीय सेवक इनने उस समय प्रसाद भिजवाया सब भक्तगणों ने वहां पर आनंद पूर्वक प्रसाद पाया है श्री हरदास उनको भी प्रसाद प्रदान किया है श्री सब लोग भोजन ये कृष्ण पूर्व कई पहले श्री कृष्ण ने जैसे पुलिन भोजन किया था इसी प्रकार महाप्रभु पुलिन भोजन करते हुए विराजमान सार्वभौम प्रभु बसाई छे निज पाशे दु भक्त स्नेह एक सार्वभौम उस समय परमेशन करने के बाद में महाप्रभु ने साल भट्टाचार्य को अपने पास में ही बैठाया इन दोनों का स्नेह देख करके सब लोग हंस रहे हैं गोपीनाथ आचार्य उस समय मधुर स्वाद जो है उनमें कह रहे हैं कि कहा भट्टाचार्य पूर्व व्यवहार व्यवहार कहा परमानंद करह विचार बोले कहा जरा देखो पहले सार भट्टाचार्य कैसे थे और आज कैसा व्यवहार हो रहा है कहा तो कितने नैया एक और महाप्रभु को उपदेश दे रहे हैं और महाप्रभु ने इनको ज्ञानोपदेश दिया परन्तु तो अब और अद्भुत व्यवहार इनका हो रहा है सार्व कह रहे हैं मैं तो तार्किक कुबुद्धि था परंतु तो हे गोपीनाथ आचार्य तुम्हारी कृपा से अपने बहनोई जो है उनकी महिमा का गायन कर रहेगी कि तुम्हारी कृपा से आज मेरे ऊपर भी श्री महाप्रभु की अपूर्व दृष्टि हो गई था मैं तो तारके रूपी गिरड़ों के साथ में भेदभा करने वाला था मैं तो शास्त्रार्थ करके तुमको बांध निग्रह स्थानीय जब तक यह नहीं कहवा लू कि हां मैं हार गया तब तक, तक किसी को छोड़ता नहीं था कहा मेरा वो व्यवहार अभिमान का पंडित के पांडित्य के अभिमान का आज तुम्हारी कृपा से श्रीमद महाप्रभु की कृपा मेरे ऊपर भी प्राप्त हुई है प्रभु तो सन्यासी वो हाल नाही अब भी प्रचार कह रहे हैं कि महाप्रभु यदि श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में बैठकर भोजन करें तो इन दोनों में कोई को भी दोष नहीं है एक सन्यासी है और दूसरा सन्यासी है तो सन्यासी दूषित नहीं होता है नान्य दोषेण मश्करी माने अन्य दोष जो है वो सन्यासी को नहीं होता है ये शास्त्र का नियम है परंतु तो हाय मुझे तुमने कहा इस नित्यानंद के पास में बैठा दिया मेरी तो धर्म भ्रष्ट हो गया जिसका जन्म का ठिकाना नहीं जिसकी कोई व्यवहार नहीं हाजी कर रही है बोले इनके साथ में मुझे बैठा दिया अब मेरा ये सो तार संगे एक पंक्ति बड़ो अनाचार हा मुझे इनकी पंक्ति में बैठा दिया इनके साथ में महाप्रभु के साथ में तो कोई बात नहीं महाप्रभु को तो दोष नहीं लगेगा परंतु तो मुझे तो दोष लगेगा इनके साथ में तुमने मुझे बैठाया नित्यानंद कहे तुम ये अद्वैत आचार बोले तुम तो अद्वैत आचार्य हो और अद्वैत भक्ति सिद्धांत बाधे शुद्ध कार्य परंतु तो अद्वैत बुद्धि रखना ये तो भक्ति में बाधक है भक्ति में तो द्वैत मानना ही पड़ेगा भक्ति में जब तक सेव्य सेवक भाव नहीं होगा तब तक तो भक्ति नहीं की जा सकती है इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा नाम तो रखा है तुमने अद्वैत और अद्वैत हो तो अद्वैत तो कहीं किसी के साथ में भेदभाव नहीं रखता है और तुम मेरे साथ में भेद कर रहे हो तो अद्वैत मार्ग के गुरु हो और सैम सेवक का तुम में अभाव है शुद्ध भक्ति का आचरण जहां होता है वहां अद्वैत दोष होता है ऐसे जिसमें कहा संगे भवन न जाने तोमार संगे कैसे हो मन हाय तुम्हारे संग में आज मैंने भोजन किया अब जाने मेरी कैसी दशा हो जाएगी मैं तो भक्ति में लगने वाला और तुम अद्वैतियों के बीच में बैठकर के यदि मैंने भोजन किया तो न जाने मेरा कैसा मन हो जाएगा ये दिखा रहे हैं कि वैष्णव जनों के साथ में बैठकर के भोजन में जो सुख है वह अद्वैत के अद्वैतवादी जो हैं उनके बीच में बैठकर के भोजन में सुख नहीं है बल्कि कहीं ऐसा करने से भक्ति में कहीं न्यूनता नहीं आ श्री प्रभु के अविशेष को श्री गोविंद ने छपा करके रखा और श्री हरदास जो हैं उनको भी उसमें से कुछ अंग श्री हरदास हरिदासने लिया गोविंद इत्यादि भक्तगण जो है उन्होंने भी श्रीमद महाप्रभु के प्रसाद को पाया ये हमने श्री महाप्रभु ईश्वर हैं अनेक लीलाएं करते हैं और इनमें माने श्री गुंड उनकी लीला का वर्णन किया दूसरे दिन श्रीमद महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु उनका नेत्रो मिलन हुआ स्नान यात्रा के बाद में जगन्नाथ प्रभु को बुखार आ जाए एकांत सेवा उनकी हो भक्तगण ही उनकी सेवा करें और श्रीमन महाप्रभु उनके अंग उनका पुनः मार्जन हो अंगराग हो और के दिन श्रीमद महाप्रभु का सब हुआ है एक पक्षे तक पंद्रह दिन तक सब भक्तगण दुखी थे महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा था जगन्नाथ जी का उस समय सब महाप्रभु के नव यौवन दर्शन करके श्री जगन्नाथ जी के नव यौवन का दर्शन करके अपूर् से आनंदित हुए और त्रषार्थ हो करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं प्रातः रथ यात्रा होगी इस प्रकार श्री महाप्रभु कृपा कर रहे हैं अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि सजी आ कृष्ण चैतन्य रथाग्रे ननर्त जगताम चित्रण जगन्नाथों पर विस्मिता उन श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो जय हो जिन्होंने श्री रथ के आगे नृत्य किया और उनके नृत्य से यह नाशी जगताम चित्रण संपूर्ण जगत को अपूर्व चित्रता की प्राप्ति हुई और जगन्नाथ भी श्री महाप्रभु का दर्शन करके विस्मित हुए अब रथ यात्रा लीला जो है उसका वर्णन कर महाप्रभु सावधान होकर के रात्रि उठकर के आपने स्नान किए और श्री जगन्नाथ जी की पांडु विजय का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में गमन किया श्री जगन्नाथ प्रभु श्री सुभद्रा श्री भगवती श्री बलदेव प्रभु तीनों के तीनों आप सिंहासन छान करके श्री जगन्नाथ रथ यात्रा करने के लिए पधार प्रताप रुद्र लया पात्र महाप्रभु गण कराए विजय दर्शन उस समय श्री प्रताप रुद्र अपने पात्रों को राज पात्रों को साथ में लेकर श्री महाप्रभु के दर्शन को करा रहे हैं और महाप्रभु का दर्शन ये दूर से कर रहे हैं महाप्रभु जिसमें जा रहे हैं उस समय दर्शन कर श्री नित्यानंद इन रहे परिचय श्री राजा ने अपने निर्जनों को उस समय कराया श्री कटे तटे बद्ध द्रोह स्थूल पट पट्टोरी दुई दिगे दैतागण उठाए ताहा धामी श्री जगन्नाथ प्रभु भगवान को श्री जगन्नाथ प्रभु को कमर में डोरी बांध करके बड़ी मजबूत डोरी उससे श्री जगन्नाथ जी को उठाकर के उस समय रख रहे हैं नीचे तकिया बिछा रहे हैं गद्दों के रूई के और जिस समय जगन्नाथ जी को उठाकर के पढ़ना है उस समय फट जाए और उसकी जो रुई है वो रुई उड़ रही है एक तुली तुलते आर तुल गारे प्रभु तुली पदाधाते खंड खंड जो तकिया रखे हैं वे तकिया जिनके ऊपर महाप्रभु को श्री जगन्नाथ जी को पधराते हैं वो खंड खंड हो जाता है और रुई उड़ रही श्री जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से बिहार कर रहे हैं कौन की सामर्थ्य महाप्रभु मणिमा बोली उठे उच्चित ध्वनि महाप्रभु बाबा हे सर्वेश्वर मणिमा मणिमा ये उड़िया में मणिमा ये ऐसा कहकर के शिवन महाप्रभु की महिमा का सब लोग गान कर रहे सर्वेश्वर सर्वेश्वर कह करके ध्वनि कर रही हैं ध्वन भी भज रही है इधर श्री प्रताप रुद्र महाराज आए चंदन जलते करे पथी निशिन रथ में जाकर के चंदन का जल छिड़क के उस समय श्री मंदिर जगन्नाथ जी का रथ जो है उसका उसकी सेवा की है राजा की तुच्छ सेवा देख करके महाप्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति हो और महाप्रभु से पायल सु महाप्रभु कृपा पायला से सेवा से से होते आज श्री जगन्नाथ जी की सेवा का सौभाग्य भी श्री राजा को जो मिला उससे महाप्रभु की कृपा भी जगन्नाथ जी की सेवा देख करके महाप्रभु की कृपा भी राजा को आगे सुलभ हो जाएगी उस समय सैकड़ों सैकड़ों चामर दर्पण ये सब आ रहे हैं चगोवा बनाए जा रहे हैं घंटा ध्वनिक आनंद पूर्वक हो रही है लीलाए चौड़ीला ईश्वर रथे ऊपर लीला पूर्वक श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर विराजमान हो गए तो रथ जो है उनके ऊपर श्री सुभद्रा हल्दर ये भी विराजमान हो गए हैं आज पंद्रह दिन के बाद में सब को श्री जगन्नाथ जी का आनंद पूर्वक दर्शन हुआ लक्ष्मी जी एकांत में सेवा कर रही हैं। तार संति लिया भक्त सुख दीते उनकी सम्मति लेकर के भक्तों को सुख देने के लिए श्रीमंद महाप्रभु जा रथ के ऊपर चढ़ करके जल व्यहार करने के आ, नगर दर्शन करने के लिए बाहर व्यहार करने के लिए श्री वृंदावन व्यहार करने के लिए पधारे वृंदावन गमन करने के लिए पधारे रथ क्षण स्थिर हैया रहे तानी तेना चले एक क्षण पर ही स्थिर हो गया चलाने पर भी नहीं चल रहा है श्री जगन्नाथ जी इच्छा करेंगे तो रथ चलेगा नहीं तो जगन्नाथ जी का रथ नहीं चल रहा है तबे महाप्रभु सब लैया निजी भक्त माल चंदन श्री महाप्रभु उस समय आए भक्तों को इकट्ठा करके सब भक्तों को चंदन लगाया सबको माला बिराजी उस समय चार टोलियां श्रीमंद महाप्रभु ने बनाई उनमें छह छह गायक होकर के विराजमान हैं ऐसे छह चौक चौबीस चौबीस गायक हैं दो मृद मृतंग बजाने वाले आठ आठ जन इस प्रकार विराजमान उनके साथ में बहुत सारे जन ये विराजमान श्री नित्यानंद अद्वैत हरदास और बकरेश्वर ये चार संप्रदाय अलग अलग बन महाप्रभु सब संप्रदाय में उस समय प्रधान ये विराजमान प्रथम मंडली जो है उनमें श्री स्वरूप दामोदर कीर्तनिया है नारायण गोविंद श्री राघव ये उनके पीछे गायन करने वाले दूसरी में श्रीवास ये कीर्तनिया होकर के विराजमान है ऐसे अलग अलग चार जो मंडली है उन चार मंडली में भगवान के विभिन्न भक्तगण ये नृत्य कर रहे श्रीखंड की एक अलग मंडली आई है नर ठाकुर वहां पर अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे ऐसे ये अपूर्व मंडली जो है वो मंडली विराजमान अनेक मंडली तो एक तरह से आठ मंडली हो गई स्वरूप श्रीवास मुकुंद गोविंद घोष सत्यराज बसु अद्वैताचार्य और नरहरि इनकी आठ मंडली अलग होकर के विराजमान प्रसाद रुद्र इन मंडलियों का दर्शन कर रहे हैं कैसा सुंदर नृत्य हो रहा है उसको देख करके व्याकुल हो रहे लीलावेश ना नहीं प्रभु संधान इच्छा जान लीला शक्ति करे समाधान प्रेमावेश में श्री प्रभु को अपना आम संधान नहीं है इच्छा जान करके लीला शक्ति ही सारा समाधान करती है अर्थात सभी आठों मंडलियों के बीच में श्रीमद महाप्रभु नृत्य करते हुए प्रकाश भेद से दिख रहे हैं तो नीला शक्ति ही यहां पर कर्ता होकर के विराजमान है और कोई दूसरा नहीं है तो लीलावेश नहीं प्रभु संधान प्रभु को अपना संधान नहीं है इच्छा शक्ति ही सारा समाधान करती हुई विराजमान आप में नाचित ये प्रभु मन हर सात संप्रदाय तबे एकत्र कौरे कभी श्री महाप्रभु जब नृत्य करना चाहते हैं स्वयं नृत्य करना चाहते हैं उस समय सातों संप्रदाय एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उस समय सब श्रीमन महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करते हैं सब लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं और सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि नमो ब्रह्मण देवाये गो ब्राह्मण आये जगत जगदेता है कृष्णा आये गोविंद आये नमो नमो जयते जयत्र देव देवी की नंदनोसव जय जैत जयति कृष्ण विष्णवश दीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जय जैत जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद और उस समय शिव महाप्रभु कहीं कृष्ण के ब्रज आगमन की जो लीला है उस व्रज आगमन की लीला का स्मरण करते हुए कृष्ण के पुनर्वृज आगमन उस लीला का स्मरण करते हुए विराजमान हो गए आई ये जो वचन हैं ये कृष्ण के पुनर्ब्रज आगमन के बचन हैं श्रीमदभागवत में जब लौट के कृष्ण आते हैं उस समय बचन है। के वचन जय के जन निवास देव की जन्म बाद भक्त जनों के बीच में ब्रजनों के बीच में निरंतर निवास करने वाले हे श्री कृष्ण आपकी जय कृष्ण लौट के आए हैं जैसे ब्रज में और उस समय कृष्ण को पुनः दंतवक्र का बध करके दोबारा ब्रिज में आया हुआ देख करके समृद्धमान संयोग के अवसर पर ब्रिजवासियों में जो महा आनंद हुआ पुनर्वृज आगमन के समय उस पुनर्वृज आगमन का ये श्लोक है और उस समय के समृद्धमान संयोग का यहां वर्णन किया गया है इस श्लोक की व्याख्या इसी तरह से वैष्णव आचार्य ने की है कि जयत जन्म निवासा बोले हम जनों के बीच में निवास करने वाले हे श्री गोविंद आपकी जय हो आप हमारे ही पुत्र हैं यशोदा जी के पुत्र हैं ब्रिजवासियों के पुत्र हैं ब्रिजवासी हैं देव की जन्म बाद देव की जी में आपका जन्म हुआ यह केवल बाद है प्रसिद्धि है वहां जन्म नहीं है जन्म हमारे यहां पर हुआ है हमारी आंखों के सामने जन्म हुआ है देवी की जन्म बाधा तुम तुम यशोया के पुत्र हो देवकी जी में आपका जो जन्म हुआ है वो केवल बाध केवल प्रसिद्धि मात्र है क्यों प्रसिद्धि आपने की क्यों बोले यदवर परिषद यादवों की सभा में स्वीर दौर व धर्मम यादवों को साथ में लेकर के उद्युम्न गद सांब इन को साथ में लेकर के भी अपनी भुजाओं के माध्यम से श्री कृष्ण की भुजा कौन है सारे यादव और पांडव अर्जुन ये श्री कृष्ण की भूजा है स्वदोर भी अस्यम अधर्म आपको अधर्म दूर करना था इसलिए आपने ये एक रूमर फैला दी एक अब अफवाह फैला दी देव की जन्म कि इनका देव की जी में जन्म हुआ क्योंकि इस बहाने यादव और पांडव इन लोगों को आपने अपनी भुजा बना लिया यदि रहते तो यादव पांडवों को भुजा नहीं बना सकते और उस समय महाभारत का युद्ध नहीं कर सकते थे उस समय जरासंध आदि से भी युद्ध करके शाल के साथ में यादवों का युद्ध करके उनको पराजित नहीं कर सकते थे अतः देव की जन्म बाधा अपनी भुजाओं से अधर्म का नाश करने के लिए आपने देव जी में मेरा जन्म हुआ है यह अफवाह फैला दी बाध फैला दिया यह सिद्धांत नहीं है यह तो हमारे बेटा है हमारे ब्रिज में इनका नंदबावा यशोदा जी से जन्म हुआ है हमारे ब्रजराज कुमार यह ब्रिजवासियों की भावना है जय थी जय इनकी जय हो जय हो अब ये पृथ्वी के भार उतारने का कार्य इनका दूर हो गया है अब ये लौट करके हमारे यहां पर आए हैं और यहां पर आकर के ब्रिज अब शिषपाल दंतवक्र का बध करके महाभारत का महाभारत का युद्ध बाद में होगा उसका बीज बपन करके और अर्जुन इत्यादि के माध्यम से की सहायता लेकर के यादवों की सहायता लेकर के इन्होंने शाल में इत्यादिक अनेक जो दुष्ट हैं उनका बध कर दिया है पृथ्वी के भार को दूर कर दिया है और अब स्थिर चढ़ ब्रज्न के जितने भी जड़ चेतन स्थावर जंगम उनके वृजन माने कष्ट को दूर करने के लिए इनका पुनः व्रज में आगमन हुआ है बोलो वृंदावन दारी लाल की जय पुनः इनका व्रज में आगमन हुआ है और सुस्मित मुखेनो अपने मुस्कुराते हुए श्रीमुख के द्वारा ब्रिजपुर बनता नाम ब्रजपुर की जो बनता है हम गोपिकागण उनको सुख देने के लिए वर्धन कामदेवम उनके कामदेव को बढ़ाने के लिए ये पुनः ब्रिज में आए हैं ये श्री कृष्ण की पुनर्ब्रज आगमन लीला का वर्णन किया पद्म पुराण में इसके लिए पूरा का पूरा एक अध्याय कृष्ण के पुनर्गमन का तो यहां पर श्री केवल एक श्लोक में उसका या बीच में भी कहीं कहीं जब कुरुक्षेत्र के निवासी हैं उनकी उस लीला का कहीं संकेत एक जगह दिया जयती शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि ये नित्य वृज नित्य मथुरा नृत्य द्वारका मैं विराजमान है इसलिए लकलकार का प्रयोग हुआ है वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है यह सर्वदा सर्वदा ब्रिज में रहे उस समय के लिए गए फिर लौट करके वापस ब्रिज में आ गए ऐसे लीला की नृत्यता दिखाई और ब्रिज आगमन में ब्रिजवासियों को जो महामहोत्सव हुआ उसका निरूपण किया श्री महाप्रभु उस समय आनंद पूरक नृत्य करते हुए कह रहे हैं कि ना हम विप्रो नचंदर पति मैं कौन हूँ बु गोपी भरतु हूँ दास दासान दास श्री गोपी राधिका उनके परम प्रिय जो है उन श्री कृष्ण के चरण कमलों का दास दासान दास पर भाव का यहां गोपी शब्द के द्वारा निरूपण कर दिया गोप की जो भार्य है उसको कहेंगे गोपी उसका भर्तू माने कोई उपपति उनके दासान दास होकर विराजमान पर किया भाव को ही यहाँ पर अर्थात पुनः वो ही चतुल पश्पी भाव को धारण करने के लिए और उस भाव का आश्वर्ण प्राप्त कराने के लिए ये पुनः लौट करके यहाँ हमारे पास में आए श्रीमद महाप्रभु में उद्दाम उस समय नृत्य कर रहे हैं हरिचंदे स्कंध हस्तावलंब करिया प्रभु नृत्य देखे राजा आविष्ट होया हरिचंदन राजा का जो सेवक है उसके कंधे के ऊपर हाथ रख करके श्री महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं राजा आगे हरिचंदन देख निवास हस्ते तार स्पर्श करी एहो एक श्री राजा नृत्य देख रहे हैं राजा के आगे खड़ा हुआ देख करके श्री निवास जो हैं उन्होंने श्रीनिवास को हरचंदन ने उस समय राजा खड़े हुए थे हरचंदन के कंधे के ऊपर हाथ रख करके प्रभु का मृत्यु देख रहे थे और हरचंदन ने उस समय श्री श्रीनिवास उनसे कहा कि एक तरफ हट जाओ राजा के सामने खड़े हो मत हो ऐसे जिसमें कहा कि एक पास भाई तुम सामने खड़े हो जाते हो तो महाप्रभु का दर्शन नहीं देखता है वेशे श्रीवास जाने किस श्रीनिवास श्री इनको कोई पता नहीं है नृत्य के आवेश में विराजमान हैं बाबा हरिचंदन उन्हें धक्का दे रहे हैं उस समय श्रीवास को ने, क्रोध में आकर के हरचंदन के एक चपट मार दी क्या धक्का दे रहा है धक्का मुखी भीड़ में तो होती है <laughs> तो हरिचंदन जो है उसको शीर्षनिवास शी ने धक्का दे मारा चपेट दे मारी अब हरिचंदन तो राजा का प्राइवेट सेक्रेटरी है वहा निकट का है तो हरिचंदन को तो उस समय क्रोध आया और वो जब श्रीनिवास को मारने के लिए वो भी हाथ उठाने लगा तुरंत प्रताप रुद्र ने रोक दिया एक खा ले चार। इनके चाटा को खा ले तेरा भाग्य आए इनका चपत तुझे मिल गया जय ऐसे राजा ने उनको रोक दिया वो तू बड़े भाग्यशाली है कि श्री श्रीव श्रीनिवास उनका चपत तुझे मिला उनका चाटा पेजी मिल गया ये तेरे भाग्य का ठहना नहीं श्री महाप्रभु उनके अपूर्व उस समय शेमनी के वृक्ष के समान कांटे कांटे वाला श्रेमनि महाप्रभु का पूरा शरीर जैसे हो गया ऐसा महाप्रभु का उस समय सात्विक भाव उदय हो रहे हैं श्री महाप्रभु उस समय कुछ अलग भाव में आ गए और अलग भाव में आकर के गायन कर रहे हैं महाप्रभु ने जो गायन किया उसके भाव को स्वरूप दामोदर ही केवल जान पा रहे हैं और कोई उसके भाव को नहीं जान रहा नृत्य के बीच में श्रीमद महाप्रभु गायन कर रहे हैं कि आहुष्यते श्रीमद भाव का एक श्लोक है कि आहुष्यते नलनाव पदार योगेश्वर हृदय मगाधबोधरणावल श्री श्याम सुंदर को कुरुक्षेत्र में आया हुआ जानकर करके और कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करके प्रियागणों को समृद्धिमान संयोग सुख की प्राप्ति हो संयोग चार प्रकार संक्षिप्त संकीर्ण संपन्न और समृद्धमान पूर्व राग के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है संक्षिप्त मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है संकीर्ण परवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है संपन्न ब्रिज में प्रवास क्या है श्याम सुंदर का गैया चराने जाना वही मानो प्यारे का परदेश जाना श्याम सुंदर जब संध्या के समय लौट के आते हैं उस समय ब्रिजवासियों को ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जैसे प्यारा परदेश से लौट के आया है और उस समय परम आनंद की प्राप्ति होती है और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है समृद्धिमान संयोग यहां समृद्धमान संयोग उनको प्राप्त करते हुए विराहिमान हो रहे समृद्धमान संयोग सुख को प्राप्त किया तो आहुष्चते उस समय आहु श्री ब्रज गोपिकागण समृद्धमान संयोग में श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं श्री जगन्नाथ मंदिर वह है कुरुक्षेत्र श्री गुंडीचा मंदिर जहां रस जाता है वह है श्री वृंदावन श्री जगन्नाथ मंदिर में जैसे जो गर्वण स्तंभ है जहां हाथ देकर के श्रीमद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का श्री भोग भंडार भोग मंडप उसकी चौखट के ऊपर हाथ रखकर के और श्री महाप्रभु जिस कोण से दर्शन करते हैं उस कोण में केवल कृष्ण का दर्शन होता है और कोई का दर्शन नहीं होता है न सुभद्रा जी का दर्शन होता है न बलराम का दर्शन होता है मानो श्री किसी वृक्ष की ओट में आकर के कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर का दर्शन करते महाप्रभु उसी भाव में श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं रथ यात्रा के समय भी श्रीमंद महाप्रभु रथ के आगे जब नृत्य कर रहे हैं इसी राधाभाव में अवस्थित हो करके जैसे समृद्धिमान संयोग में बहुत देर के बाद में लोकी और दुर्लभ हो पारंत्र हो संभोगात संभोग उच्चते सृद्धिमान समृद्धिमान संयोग में अवस्थित होकर के शिवप्रिया उस समय दर्शन कर रही समृद्धिमान संयोग में बड़े दूर के बाद में बड़े विलंब के बाद में प्यारे प्रदेश गए थे वहां अटक गए हैं और अब लौट करके आए हैं उस समय शिप्रिया मान धारण करती हुई कह रही हैं है विदम के हे नलनाभ हे कमल की नाभि वाले परम सुंदर हे श्री प्यारे श्याम सुंदर तेरे पदार्दम तेरे चरणारिंद हमारे हृदय में मनसी उदयात सदाना सदा हमारे मन में उदित हो ये चरणार्विंद कैसे हैं उनके लिए विशेषण दे रहे हैं कि योगेश्वरी हृदय विचित्यम अगाधबोध ही अगाधबोध जो योगेश्वर हैं जिनका परम ज्ञान है ऐसे योगेश्वर भी हृदय विचिंत्यम जिनका हृदय में निरंतर ध्यान करते ऐसे तेरे चरण इन चरणों की एक विशेषता और है ये चरण कैसे हैं संसार कूप पत्तोत्तर लंबन जो संसार कुप में पड़े हुए संसारी जन हैं उनके लिए यह उस कुए से निकालने के एकमात्र सहारे हे प्यारे गेहम जुशाम हम भी इन चरणों को ध्यान कर रही हैं ऐसे योगियों के द्वारा धेय और संसारियों को भी संसार से निकालने वाले हम भी गेहम जुशाम घर में पड़ी हुई हैं हमारे हृदय में भी मनसी उदयात सदाना तेरे चरण हमारे मन में उदित हो मन कहने का तात्पर्य क्या है श्रीमद महाप्रभु आगे कहेंगे अन हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक और मान बोल यदि कोई ये कहे कि यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में प्यारे के साथ में मिलन प्राप्त कर लो तो नहीं होगा अस्था यहां पर श्रीमद महाप्रभु राग में गायन कर रहे हैं कि अन्यर हृदय मन अमार मन वृंदावन मने बने एक को जान कहा तोमार पदय राह यदि उदय तभी तुम तो आप पूर्ण कृपा मानो तो मतलब प्यारे इस कुरुक्षेत्र की भूमि में तेरे साथ में मिलन नहीं हो सकता है यदि रास करना है तो अभी सखियों एक काम करो प्यारे को रथ के ऊपर बैठा करके वृंदावन नहीं चलो और उस समय सारी सखियों ने श्री श्याम सुंदर को रथ के ऊपर बैठाया और जैसे रथ के ऊपर बैठा करके श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडचा मंदिर रथ यात्रा जो निकल रही है वो प्यारे को बैठा करके श्रीमद वृंदावन लेकर के सारी गोपी कागण आ रही है श्री राधारानी के आदेश से वृंदावन लेकर के आ रही है तो मन वृंदावन श्री वृंदावन ये जो है इस वृंदावन को एक भूमि नहीं मानना चाहिए इस वृंदावन को श्री किशोरी जी का मन ही मानना चाहिए प्यारे को वृंदावन में ले चलो वहां पर रास होगा यहां पर प्यारा वही प्यारा है वही मैं राधिका हूं सखी भी हैं एकांत बंद भी है, है। पंथ को ये कहे कि यहां पर रास हो जाए तो यहां पर रास नहीं हो सकता है इसलिए ब्रिज ही हे पुराण मेरे निवेदन को सुनो ब्रिज ही हमारा घर है वहां तुम्हारा यदि संगम हो तभी मुझे जीवन की प्राप्ति होगी श्याम सुंदर बोले कि गोपियों हे श्री प्रियो हे श्री राधिके यहां पर मैं आपके सामने उपस्थित हूं बोलना यहां पर तुम्हारे साथ मैं मिलन नहीं हो सकता है क्योंकि आगे कह रहे हैं कि नहीं गोपी योगेश्वर तोमार पद कमल ध्यान कर पाए संतोष वो जो श्लोक था आवश्यत नलनाव पारिंदम योगेश्वरी मगाध बोध किसी की व्याख्या शिव महाप्रभु राधा भाव में विराजमान होकर के कह रहे हैं कि ये गोपी योगेश्वर नहीं है कि तुम्हारे चरण कमल का ध्यान करके उनको संतोष की प्राप्ति हो जाए प्यारे तुम आर वाक्य पर पाती तार मध्य नाती तेरे वचनों में छल छपा हुआ है शून्य गोपी बाघे आती गो रोश इसको सुन करके हमको रोष की ही प्राप्ति हो रही है यहां पर हमको संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही देह स्मृति जिनको नहीं है उनको क्या संसार तापेगा इसलिए तेरे चरणों का ध्यान भले करें हमको ध्यान करने से संतोष की प्राप्ति नहीं होगी हम योगेश्वर नहीं है कि ध्यान करके संतोष की प्राप्ति कर ले हम प्रेमिका हैं ध्यान से हमारा बिरा बढ़ेगा घटेगा नहीं जब तक तेरा साक्षात मिलन वो भी मेरे अपने वृंदावन में वृंदावन में भी अपनी निवृत् कुंज में जब तक प्यारे तेरा मिलन नहीं होगा तब तक मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए यहां कुरुक्षेत्र में भले तू विराजमान है पंत कुरुक्षेत्र में तेरे साथ में मिलन नहीं हो सकता है प्यारे तू मोर मन वृंदावन वृंदावन पधार वृंदावन में अपनी निवृत्न मंदिर में जब मैं तेरे चरणों को अपने वृक्षोजों के ऊपर धारण करूंगी तब मुझे संतोष की प्राप्ति होगी केवल ध्यान करने से योगियों को संतोष प्राप्त हो सकता है हम प्रेमी जनों को साक्षात मिलन देना संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती गणे अपन दुख देख ब्रजेश्वरी मुख ब्रजने हृदय बिदोरे किवा वह मार ब्रिजवासी कि वियाओ ब्रजे आसी के दुख सही बात कह रहे हैं कि प्यारे मुझे अपने दुख की परवाह नहीं है श्री माँ की तो कुछ लाज किया कर चिंता किया कर मैया से भी इतना कठोर हो गया है क्या उल्ल दे रही कि देख ब्रजेश्वरी मुख श्री ब्रजेश्वरी के मुख का दर्शन करके जनों का हृदय फट जाता है हाय हम ब्रिजवासियों को क्या तू मार डालना ही चाहता है क्या प्यारे इन ब्रिजवासियों को प्राण दान दे प्राण दान दे तो मार ये अन्य देश अन्य संघ, अन्य देश ब्रुज जने कभ नहीं मार भाई ब्रिज भूमि छानी ते रे तो मां ना देखी नहीं मोर ब्रज जने की होबे उपाय यहां पर तू अन्य देश राजा के बेश में बैठे है बैठा है अन्य संघ अन्य संग, देश ये कुरुक्षेत्र की भूमि है अन्य संघ है अन्य देश है यहां पर जब तू कहे के यहां पर मिलन कर लो कैसे मिलन हो सकता है यहां पर तुझे देख करके हमको तो संतुष्ट नहीं है जब तक श्री वृंदावन की रसमई भूमि नहीं होगी जब तक रसरानी श्रीमदावन श्री यमुना उनका पुलन नहीं होगा जब तक रसमई श्री वृंदावन की भूमि नहीं होगी तब तक यहां कुरुक्षेत्र की भूमि में इस द्वारका के प्रकाश रूपी जो कुरुक्षेत्र है इसकी भूमि में द्वारका पड़कर जहां पर विराजमान है उनके बीच में रास नहीं हो सकता है रास होगा केवल ब्रज परिकरों के बीच में श्रीमद वृंदावन में बोलो रास बिहारी लाल की जय अन्यथा नहीं हो सकता ब्रजभ भूमि छानी तो नारे तो माना देखी न मरे आज ब्रजभूमि को छोड़कर के छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं तुमको न देख करके व्याकुल हो रही है ब्रजने की होगी उपाय हाय हम ब्रजनों का क्या उपाय होगा इनके जीवन की कैसे रक्षा की जाएगी ऐसे श्रीमद महाप्रभु उस श्लोक को गा रहे हैं आवश्यते नलनाव पदार बिंदम और उस समय प्यारी के इन वचनों को सुनकर के मानव श्याम कह रहे हैं और महाप्रभु उस समय श्याम के वचनों का भी गायन कर रहे हैं के प्राणप्रिय प्रिय सुन ए सत्य बचौन तोमा सभार संस्मरणे झुलो मोरी रात्रि दिने मोर दुखे ना जाने कौन जान। के हे प्राण प्रिय मेरे बचनों को सुनो तुम्हारा स्मरण करके मैं रात्रि दिन झुलस रहा हूं हाल मेरे दुख को कोई भी नहीं जानता है हे प्रिय तुम्हारे विचार का प्रेम का मैं निरंतर निरंतर स्मरण करता हूं तो मा सभा प्रेम रसे अमाके के पीले बसे तुम सबों का जो प्रेम है उसने मुझे बसीभूत कर लिया है तुमको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता परंतु राखी अच्छे दुर्दैव प्रबल दुर्दैव तो प्रबल तो है तुम तो ईश्वर कहलाते हो ये दुर्दैव तुम्हारे ऊपर कहां से आ गया बोले नहीं नहीं लीला शक्ति ही दुर्दैव है यहाँ लीला शक्ति ब्रज में कृष्ण प्रभु नहीं है ब्रज में लीला शक्ति प्रभु कृष्ण के नचाये प्रेम गोपी के नाचाए आपने नाचाए तीनों नाचे एक था श्री लीला शक्ति वह जैसे नचाती है वैसे श्री कृष्ण नाचे हैं नाचते हैं रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडता रासोत्सव में प्रथमा विभक्ति है और योगेश्वर कृष्णे नो उसमें तृतीय विभक्ति कृष्ण है इंस्ट्रूमेंट कारण और स्वतंत्र कर्ता प्रथमा विभक्ति जो है वो रासोत्सव में यहां नचाने वाली जो वस्तु है वो कृष्ण नहीं है हित तत्व तो नचाने वाला है प्रेम तत्व तो नचाने वाला है रासोत्सव नचाने वाला है कृष्ण केवल उपकरण मात्र है साधक तम होकर के विराजमान साधकतम करण जो सहायक होकर के विराजमान है उसका नाम करण कृष्ण लीला के एक उपकरण मात्र है नचाने वाली जो वस्तु है वह प्रेम सो so, तुम तोमा सदार प्रेम रसे नचाने वाली जो वस्तु है वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रिय तुम्हारा प्रेम रसी मुझे न, नचाता है मैं तो अपना पूरा प्रयास करता हूं बोले क्या प्रयास किया तुमने बताओ महाप्रभु रथ के आगे नलाल आवश्यक निष्टो का गायन करते हुए अपने भाव को प्रकट करते हैं कि राखे ते तुम्हार जीवन सेवे अमी नारायण तार शक्ति आशी नीति नीति तोमा सोने क्रिया कौरी नीति यादपुरी तुम माना आमा पूर्ति बोले हे प्रिय तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं नारायण की आराधना करता हूं नद लीला में श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं नारायण की बोले नारायण तो तुम्हारे अंग है बोले ना ना मैं नारायण की आराधना करता हूं नंद तो करते हैं बाप जो करेगा वो बेटा करेगा तो सेवे हमें नारायण मैं नारायण की आराधना करता हूं और नारायण ने मुझे आशीर्वाद ऐसा दिया है कि उस नारायण के आशीर्वाद से तार शक्ति शक्ति शक्ति आती आसी नीति नीति नीति नीति उनकी से मैं प्रति प्रतिदिन रोज तुम्हारे सामने प्रदोष काल में उपस्थित हो जाता हूं और बैशी बजा करके तुमको बुला लेता हूं रास के लिए तुम्हारे साथ में निरंतर नित्य वृंदावन में रास करते हुए अज्ञावधि रास करते हुए फिर लौट करके बफरा चला जाता हूं द्वारका चला जाता हूँ नित्य मैं निरंतर यदपुरी चला जाता हूं कहा तुम मानो आमा पूर्ति अरे मैं तो साक्षात आता हूं परंतु मेरे उस साक्षात आगमन को हे गोपी तुम केवल स्फूर्ति मात्र मानती हो कि यह तो हमने सपना देखा यह लीला का अपूर्व प्रभाव है तत्त्वतः तो मैं साक्षात तुम्हारे पास में आता हूं श्री कृष्ण के जो आगमन हैं वो कभी स्फूर्ति कभी आविर्भाव और कभी पुनरागमन तीन प्रकार के आगमन हैं बृह काल में स्वप्न में स्फूर्ति होती है कभी आविर्भाव जैसे यहां पर कह रहे हैं कि नित्य प्रति में तुम्हारे पास में आता हूं और तुम्हारे साथ में क्रा करता हूं यह आविर्भाव और फिर पुनरागमन जैसे फिर श्री बहत्तरवें वर्ष में श्री कृष्ण रायसु यज्ञ के बाद में पांडवों ने जब रायसु यज्ञ कर लिया उसमें दंतवक्र का वध करने के बाद में पुनः श्री कृष्ण गुरुज आगमन करते हैं तो स्फूर्ति आविर्भाव और आगमन इन तीन रूपों में मैं निरंतर, निरंतर तुम्हारे पास में आता तो तोमा सामने क्रिया करी नित, जाई ताहा तुम मानो कौरी श्री यादव एक प्रतिपक्ष गोपियों क्या कहूं यादव के प्रतिपक्ष में ऐसा मैं उलझ गया था कि चाहते हुए भी साक्षात तुम्हारे सामने नहीं आ सका परंतु मैं फिर भी प्रयास करके नित्य प्रति तुम्हारे पास पहुंच ही जाता हूं ये श्लोक सुने राधा खंडिल सकल बाधा प्यारे के इन आश्वासन वचनों को श्री राशेश्वरी ने जिस समय सुना उस समय श्री किशोरी जी सुनकर के उनके मन की सारी बाधा दूर हो गई और समृद्धमान संयोग को प्राप्त करके आप विराजमान हुए हैं आप कह रहे हैं गोपियों से आपने ये उपदेश भी दिया कि मैं भक्ति भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्टिया यदाशीत मत हो भवती नाम मदापना श्री कुरुक्षित्र मिलन में ही ठाकुर कह रहे हैं मैं भक्ति भूतार नाम ही गोपियों मेरी भक्ति अन्य जो प्राणी हैं उनको अमृतत्वाय कल्पते मोक्ष प्रदान करने वाली है ज्ञानी भक्ति के माध्यम से ही संसार की निवृत्ति कर पाते हैं पंत परंतु दृष्टिया यद आसितने तुम्हारा में एहसास स्नेह हुआ है कि भगवती नाम मदापना जब जब भी तुमने मेरा स्मरण किया होगा मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता हूं जैसे ये कहा कि जब जब भी स्मरण करती हो मैं खिंचा हुआ चला जाता हूं स्मरण करके देखो तो सही श्री प्रिया जी की भोएं फिर चढ़ गई बोले महाशय जी का स्वभाव खराब हो गया है स्वभाव दुस्तेजा स्वभाव दुस्तेज है पहले उद्धव को भेजा उसके द्वारा हमको ज्ञानोपदेश देने लगे फिर यहां कुरुक्षेत्र में मिले हैं पहले रास में हमको धर्म का उपदेश देने लगे फिर उद्धम के द्वारा हमको ज्ञान का उपदेश देने लगे और महाशय जी यहाँ पर मिले हैं तब भी ये कह रहे हैं गोपी हो अपतज्ञ विषं कया जरा ध्यान करके देखो तो सही मुझे अकृतज्ञ मत मानना अकृतज्ञ विशंकया मैं अकृतज्ञ नहीं हूं जब जब भी तुम ध्यान करती हो तब तब मैं आ जाता हूं मैं भक्ति भी भूतानाम नाम अमृतत्वाए मेरी भक्ति अन्य लोगों को तो अमृतता मोक्ष प्रदान करने वाली है परंतु दृष्टिया जो मेरा स्नेह है वो स्नेह ऐसा है जो कि भवती नाम मदापना तुम्हारे स्मरण करने के साथ साथ मैं खिंचा हुआ तुम्हारे पास में चला आता हूं तुम्हारा स्नेह मुझे प्राप्त कराने वाला है इसलिए ध्यान करो सारी गोपी बोली बोले प्यारे नहीं गोपी योगेश्वर अभी अभी कह आई हैं, नहीं गोपी योगेश्वर तो मार पद कमल ध्यान कर पायु संतोष तुम्हार पर पाटी तार ना की शून्य गोपी बारे बाले अतिरो हम गोपियों को ये ध्यान करने का उपदेश दे रहे हो इन प्रेमियों के सामने प्रेरण निवेदन तो कर नहीं रहे हो कि गोपियों मैं तुम्हारा हूं इन बचनों से हमको संतोष होगा मेरा ध्यान करो इन वचनों से संतोष होने वाला नहीं प्रेमी के प्रार्थना में बचन सुन देख प्रेमिका को जो प्रेसी हैं उनको संतोष की प्राप्ति होती है हमारे सामने प्रार्थना के वचन तो कह नहीं रहे हो और हमारे सामने योग का उपदेश कर रहे हो अरे स्वभाव बड़ा कठिन है इस तुम्हारे योग के उपदेश को यहां लेने वाला कोई नहीं है इस उपदेश को जहां लेकर के आए हो जिन गुरु से उनके जो शिष्य उद्धव इत्यादि के हैं उनके पास में ही ये उपदेश दो उनके लिए ये उपदेश होगा प्रेमी जनों के लिए प्रार्थनामय वचन का उपदेश करना चाहिए प्रेमियों के सामने ये योग का जो उपदेश कर रही हो वो उचित नहीं है उचित नहीं ऐसे एक सब अर्थ प्रभु स्वरूप सन श्री रथ यात्रा के आगे महाप्रभु रथ के आगे गायन कर रहे हैं और इन सारे अर्थों को श्री स्वरूप दामोदर के साथ में रात्रि में भी विचरण कर रहे श्री प्रभु के रथ यात्रा के आगे नृत्य का दर्शन करके प्रताप बुद्ध बहुत आनंदित हुए हैं राजा देखी महाप्रभु करे धिका इसी समय सब लोग अपूर्ण से आनंदित हो रहे उस समय श्री भावावेश होकर के कभी श्री महाप्रभु जिस समय विराजमान हैं ये विराजमान है एक दिन श्री उस समय ही महाप्रभु जब विश्राम कर रहे हैं कभु सुखे नृत्य रंग देख रंग राखे ये कौतुके से से ये तार साक्षी प्रभु के उस नृत्य को देखा कभी श्री प्रभु रथ को रोक लेते हैं कभी तेज चलता है उस समय संभ्रम में महाप्रभु गिरते हुए देख करके प्रताप रुद्र ने श्री महाप्रभु को पकड़ लिया महाप्रभु के चरण जो है उनको ग्रहण करने श्री महाप्रभु अन्य वर्णन के श्री महाप्रभु तोटा में जब विश्राम कर रहे हैं उस समय श्री प्रताप बदल करके गए और श्री महाप्रभु उनका भी दर्शन किया परंतु तो यहाँ पर महाप्रभु को जब राजा ने झाड़ देखा उस समय दुख, दुखी हो रहे हैं हाय हाय मैंने विषयी का स्पर्श कर लिया प्रभु के वचन सुन करके राजा के मन में बड़ा भय हुआ है सार्वभौम कह रहे हैं तुम डरो मत श्री तवे महाप्रभु रस प्रदक्षिणा हइया। रस पाछे पाए थेले रस माथा दिया रस कभी अटक गया महाप्रभु ने उस समय रस के पीछे आकर के अपना दुपट्टा उसकी इड़ली बना करके माथे के ऊपर रख करके जब धक्का दिया चलो चल रथ हर हर कौली कहा तो रथ एक इंच नहीं चल रहा था एक सूत नहीं चल रहा था और महाप्रभु के धक्का देने पर रथ हरहर करके चल दिया महाराज के मतवाले हाथी धक्का दे रहे थे गजपति के परंतु तो रथ हिल नहीं रहा था और अब रथ हरहर करके चल दिया चले आयला रथ बलगंडी स्थानी उस समय बलगंडी स्थान पर एक जगह का नाम है वहां पर रस पहुंचा जगन्नाथ जी का रथ देख करके महाप्रभु उस समय दाहिने होते हुए आप आए सही स्थान पर उस स्थान पर भोग लगेगा श्री जगन्नाथ जी का तो भोग आया श्रीमद महाप्रभु भोग के समय बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है नृत्य छोड़ करके पास के किसी उपवन में आ गए और में परिश्रम हो रहा है इसलिए महाप्रभु शीतल वायु आ रही है उसका सेवन कर रहे हैं जितने भी कीर्तन या भी आसपास जहा तहां वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे हैं उस समय श्री रासलीला के श्री सार्वभौम उनके उपदेश से राजा ने अपने राजवेश का त्याग कर लिया और एक ला वैष्णव बेश आए ला सिंह वैष्णव बेश धारण करके अकेले उस स्थान पर आए सब भक्तों से हाथ जोड़ रहे हैं कि श्रीमंत महाप्रभु की कृपा मुझे मिल जाए एक एक भक्त से राजा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे है। हैं सब कह रहे हैं डो मत जाओ जाओ धक्का दे रहे हैं राजा को जाओ जाओ इस समय महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं जाओ तुमने वेश बदल लिया है राजवेश में महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे परंतु इस समय तुमने बेश बदल दिया है सामान्य उड़िया का एक उसको धारण करके राजा आए हैं और आंख बुझ प्रभु प्रेम भूमिते शयन प्रभु बंद करके पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं इतने में ही सब के कहने पर सब छिपे हुए हैं और सब कह रहे हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो चलो चलो राजा उस समय आगे बढ़े और नैपुण्य करे पाद संभा महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया अपड़ करके महाप्रभु के चरणों का संवाहन करने लगे श्री महाप्रभु की जय परम कृपाल होकर के श्रीमत चैतन्य महाप्रभु विराजमान और श्री प्रताप रुद्र महाराज रास लीला के एक श्लोक को पढ़ने लगे जो प्रिया जी का ही श्लोक है कि तम कथाम तत्व जीवनम कविड़तम कलमिषापह श्रवण मंगलम श्रीमरातम भू गण भूरिदाजत तब का कथा मृतम तेरी कथा अमृत है अथवा तब कथा मृतम मानने वाली ये ये भाव जो है वो श्री किशोर जी के होंगे दूसरे के नहीं ऐसे जिस समय श्री महाप्रभु इन बचनों को सुन रहे हैं ऐसा कहते ही उठी प्रेमावेश प्रभु आलिंगन दे ये कहते ही श्रीमद महाप्रभु ने श्री प्रताप रुद्र महाराज उनका आलिंगन कर लिया नेता गौर हरी और कह रहे हैं तुम मोर बहुत दिले अमूल्य रतन मोर किचू देते नहीं दिनों आलिंगन बोले तुमने मुझे अमूल्य रत्न दिया है मेरे पास में तुमको देने के लिए लौटाने के लिए कुछ नहीं है मैं तुमको आलिंगन ही प्रदान कर रहा हूं ऐसा कह करके श्री महाप्रभु इसी श्लोक का बार बार पाठ कर रहे हैं और बार बार पाठ करते हुए भूरदा भूरदा कह करके श्री प्रताप रुद्र महाराज का आलिंगन कर रहे हैं ऐसा तुम्हारे समान दान करने वाला नहीं है बोल भूरदा महाप्रभु की जय भूरदा प्रताप रुद्र की जय दोनों प्रताप रुद्र करके के प्रताप दोनों भूरदा होकर के विराजमान श्री कृष्ण लीलामृत का तुमने पान करा राजा बोले महारे मैं तो आपका दास का अनुदास होकर के विराजमान हूं सेव सेवक का भी सेवक होकर के विराजमान महाप्रभु को पता है कि ये राजा है परंतु फिर भी अंतरे सब जाने प्रभु बाहरी उदास जब ये देखा अरे तुम तो प्रताप रुद्र हो ये कहकर के बाहर उदासता दिखा रहे हैं अशी प्रताप रुद्र चरणों में प्रणाम करके आए सब लोग एक साथ प्रताप रुद्र के ऊपर टूट पड़े और प्रताप रुद्र का आलिंगन करें कि महाप्रभु की कृपा करेंद कर राजा बाहरे चल हाथ कौनी सब भक्त बंदेला उस समय सारे भक्तों की वंदना सारे भक्त उनकी वंदना प्रताप रुद्र ने की है इस प्रकार शिव प्रताप रुद्र के ऊपर श्रीमद महाप्रभु की अपूर्व कृपा यहां जगन्नाथे रथ चलन समय गौरव सब सम रस्ताने आगे न चले श्री जगन्नाथ जी का रथ उस समय खींचने पर भी नीचल रहा है रथ जिस समय खींचा श्रीमद महाप्रभु ने जब सिर से धक्का दिया उस समय रथ एक साथ चलने लगा है क्षण में रह गुंडीचा मंदिर पहुंच गया उस समय नौ दिन विश्राम करते हुए श्री जगन्नाथ वहां विराजमान हुए महाप्रभु नित्य दर्शन करके टोटा आए वहां पर विश्राम करें ऐसे अनंत लीला शिव महाप्रभु की हो रही है आर भक्त करण चातुर्माश यत दिन एक एक दिन करीब पड़े बन बंटर उस समय चातुर्मासी के दिन जो है उनमें भक्तों में बट गए और सब महाप्रभु को एक एक दिन का निमंत्रण कर रहे हैं श्री महाप्रभु को यही अनुभूति हो रही है कि मैं वृंदावन में आ गया श्री कृष्ण वृंदावन में आ गए हैं यह अनुभूति हो रही है इंद्र जुम्म में सरोवर में सब महाप्रभु के साथ में अपड़ा करते हुए विराजमान है जल केली करते हुए कोई महाप्रभु के चरणाम को भी उस समय ग्रहण कर श्री जगन्नाथ वल्लभ नामक जो दिव्य उद्यान उसमें श्री जगन्नाथ अपने से क्रिया कर रहे हैं होरा पंचमी का दिन आया होरा पंचमी की लीला का निरूपण किया जगन्नाथ उस समय द्वार का बिहार करते हुए परम उदार होकर के उस समय अः सर्वदा द्वार का ब्यार करते हुए विराजमान हैं आज रथ यात्रा के छल से श्रीमद महाप्रभु सुंदराचल जी है वहां पर भी आए श्री स्वरूप दामोदर उस समय अपूर्व रूप से श्रीमन महाप्रभु के साथ में वृज की लीला का ध्यान कर रहे हैं और एक लीला का मान लीला का स्मरण कर रहे हैं इसी लीला में अध्याय के साथ में आ, समापन करेंगे श्री होरा पंचमी के दिन श्री लक्ष्मी जी श्री कृष्ण को मनाने के लिए उस समय पधारी कभी गोपी संघ में श्री कृष्ण परिहास करते हुए विराजमान यहां पर कृष्ण का कोई दोष नहीं है पांत लक्ष्मी देवी ने श्री ब्रज गोपिका के साथ में ईर्ष्या की और रोष किया है कह रहे हैं कि स्वभाव कांतेर क्रोध भाव प्रेम बती का ये स्वभाव है कि कांत की उदासता देख करके इनमें क्रोध भाव आ जाता है अलौकिक ऐश्वर्य परिवार के साथ में श्री लक्ष्मी जी उस समय श्री नारायण के ऊपर क्रोध प्रकट करती हुई आई हैं जगन्नाथ के जितने भी सेवकदान वे सब उस समय ढोल मजीरा धार चमर छत्र इनको लेकर के आए और वहां पर वो हंस रहे हैं बोले मांग करने का ये स्वभाव है क्या हमारे ब्रिज में तो कैसा कभी दिखता नहीं है किशोरी जी माफ करें यहां पे तो उल्टा अपना श्रृंगार उतार करके रख दे और यहाँ पर लक्ष्मी जी मान प्रकट करने के लिए ये ढोल मजीरा छत्र चमल लेकर के आ रही हैं ये कौन सा माननी का रूप है ये तो मांग का नया रूप दिखा मांगनी तो उल्टा श्रृंगार त्याग करके मांग करके बैठती है परंतु यहां पर तो ऐश्वर्य दिखाने के लिए लक्ष्मी जी आ रही है दामोदर कहे ऐसे मानेर प्रकाश त्रिजगत कहा नाही देखे सुनी बोले ऐसा मान का प्रकाश था तो त्रिलोकी में कहीं देखने नहीं आया विभूषण विभूषणित तो करके अपने आभूषण को त्याग कर देती है पृथ्वी पर बैठती है नक्शे पृथ्वी के ऊपर लिखती है मेले वस्त्र धारण करती है परंतु यहां लक्ष्मी उल्टी अपनी संपत्ति को प्रकट करती हुई छत्र चमक सारे पंखा उनको लेकर के वैभव के साथ में ढोल मजीरा के साथ में आ रही हैं सैन्य सजा करके कोई सैन्य सजा करके मांग प्रकट किया जाता है क्या लक्ष्मी जी को मांग करना नहीं आता है प्रभु कहे कि श्री ब्रज गोपियों का जो मान है वो अद्भुत होकर के विराजमान और उस समय श्री स्वरूप दामोदर के साथ में श्री मध्या नायिका के धीरा धीरा स्वरूप मान का श्री महाप्रभु विचार कर, कर रहे हैं श्री दामोदर कह रहे हैं स्वरूप दामोदर कि श्री कृष्ण रसिकेखर हैं रस का आस्वन कर रहे हैं गोपियों में कहीं भी रसाभास का दोष नहीं है इस प्रेम की गति सर्प के समान टेढ़ी होकर के विराजमान जहां गहरा पानी होता है वहां ही जैसे भवर पड़ती हैं, ऐसे ही जब प्रेम अधिक होता है तब मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी श्री प्रियाओं में मान उदय होता है और उस समय कभी श्रीप्रिया में किल किंचित जो भाव हैं वो प्रकट होते हैं गर्व अभिलाष रुदन मंद मुस्कान असूया भय क्रोध ये सारे भाव जहां मिल जाए मुख्य रूप में मुख्य भाव कौन सा है हर्ष तो हर्ष नामक भाव में अन्य भाव मिल जाए उसका नाम किल किंचित है अभिलाष रुदित स्मिता भय क्रोधाम शरीकरणम हर्षात उच्चते किलचित जैसे रसाला में मुख्य जो वस्तु है बेस है वो दही है फिर उसमें आम भी मिला दिया गया कपूर भी मिला दिया गया इलायची भी मिला दी गई काली मिर्ची भी मिला दी गई अन्य जितने भी भाव हैं वे हैं परंतु बेस जो है वो भेस भे, क्या है बेस दही होता है इसी प्रकार सारे भाव मिले हैं परंतु इनमें मुख्य भाव कौन सा है हर्ष हृदय में हर्ष और ऊपर से क्रोध भी है गर्व भी है अभिलाषा भी है ऐसे सारे भाव मिलकर के किलकिंचित नामक जो भाव उनको श्री प्रिया प्रकट कर रही हैं राधा या किल किंचित दृष्टि श्री क्रियता, आप लोगों के भक्तों का सबका कल्याण करते हुए मांग। ऐसे मान भाव उनका जिससे मैं निरूपण किया श्री ब्रज के मान उनकी अपूर्व प्रीति और जितने भी भाव है उन सबों को प्रकट करते हुए श्री आ, भगवान वर्णन कर रहे हैं स्वरूप दामोदर वर्णन कर रहे हैं कर्म कहा विदग्ध श्रोमणी श्री श्याम सुंदर जैसे प्रियाओं का सम्मान करते हैं इसलिए भी विदग्ध श्रोमणी हैं लक्ष्मी अग्रते निज देखे आनी श्री लक्ष्मी जो हैं उनको आते हुए जब देखा लक्ष्मी जी अपने दासी गणों के द्वारा कट वस्त्रे बांधे प्रभु आने प्रभुर परिजन लक्ष्मी जी के पास में कट वस्त्र बांध करके परिजन खींच करके भगवान के पास में ले जा रहे हैं बोले ये कौन सा मान मनाने का ढंग है माननी क्या हाथ कट बांध करके अपने सेवकों से सैनिकों से क्या उसको अपना दास बनाएगी ये तो मान का ढंग नहीं है लक्ष्मी जी कैसा ये ढंग कर रही है ऐसा श्रीवास उस समय कह रहे हैं कि ये श्री लक्ष्मी जी का जो मांग है वो मांग उचित नहीं है उचित नहीं है श्री श्रीवास इनके साथ में भी श्री स्वरूप दामोदर उनका प्रयास हो रहा है श्रीदास श्रीवास अः श्री, श्री, श्री नारद जी के स्वभाव को होकर के विराजमान हैं इसलिए श्रीवास कह रहे हैं कि नहीं लक्ष्मी जी ऐश्वर्य के प्रभाव को प्रकट कर रही हैं। दामोदर दा स्वरूप यहां शुद्ध ब्रजवासी, श्री स्वरूप दामोदर दा ब्रिजवासी है श्रीवास नारद स्वभाव में ऐश्वर्य की वंदना करने वाले। वृंदावन की सहय संपत्ति अपूर्ण से विराजमान श्री श्याम सुंदर इनके वशीभूत होकर के विराजमान और ऐसे जब कहा उस समय श्री श्रीवास परम परम आनंदित हो गए और अपने ऐश्वर्य भाव का त्याग करके श्रीवास भी से नृत्य करने लगे हैं इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी श्री जगन्नाथ को बशीभूत करके लक्ष्मी देवी यथाटाले गे लाल घर लक्ष्मी जी अपने घर में लौटी श्री चार संप्रदाय उनके भी कीर्तन की समाप्ति हुई है श्री महाप्रभु ने आनंद पूर्वक वन भोजन किया श्री जगन्नाथ उस समय पधारे रस के ऊपर और रस के ऊपर चढ़ के फिर नौ दिन बाद श्री जगन्नाथ पुनः अपने घर लौट करके श्री जगन्नाथ मंदिर वहां लौट करके आए हैं जगन्नाथ फिर पुनः पांडु विजय है जगन्नाथ की पुनः इसी प्रकार पांडु विजय हुई उस समय डोरी में बात करके डोरी टूट टूट जा रही है कुलिंगवासी ग्राम जन श्री महाप्रभु को लौटा के लाए और कह रहे हैं कि तुम महाप्रभु की सेवा के लिए महाप्रभु ने कहा कि तुम हर वर्ष श्री जगन्नाथ जी के पांडु विजय के लिए सुंदर पक्की रेशमी डोरी यहाँ सेवा के लिए भेजा कर इस प्रकार गुंडचा मंदिर में प्रत्येक भक्तगण उस समय हर वर्ष प्रतिवर्ष गौर देश से भक्तगण आते हैं और श्रीमत महाप्रभु के साथ में मिलन होता है यह होरा पंचमी लीला इनका निरूपण किया बोलो नौ अब इसी अवसर पर एक बार श्री रूप गोस्वामी जी आए उन रूप गोस्वामी जी का श्री महाप्रभु के साथ में अब मिलन वृंदावन से लौट करके रूप गोस्वामी जी गए सनातन गोस्वामी जी और श्री महाप्रभु का जो रूप गोस्वामी के साथ में मिलन है उस इत्यादि जो लीलाएं हैं उनका यथा साध्य कल निरूपण करके कल ये जो सेवा क्रम नौ का चल रहा था उसे यहाँ विश्राम प्रदान करके बोलो शुणा दिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय विय गौर हरि बोल आ भैया पंडरी बहुत बढ़िया जय mm. जय